ओम ओम ओम ज्ञानतिमिराश्ञाजनशलाकया चक्षुरण चक्षुन्मीत यमे श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थातम ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम दधा स्वदाक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिकाधाका का नमस्त तप्तकाशन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदवेशर सुते देवी हरि प्रणमा हरिप्रिवांछाकृपा सिंधु पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निनंद श्री श्री अद्वैत गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे रामाय राय रामभद्रा रामचंद्राय वेदसे रघुनाथय सीताय पतये नमः हरे कृष्णा तो ये जो सत्र है रामायण महाकाव्य का इसके आखिरी तीन दिन बचे हैं और भगवान की जो लीलाएं हैं जिसको कहा जाता है अनंत है अनंत शेष अनंत अपने मुखों से उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है भगवान अनंत है और भगवान से संबंधित हर चीज़ अनंत है तो ऐसे अनंत का गुणगान करने के लिए कोई व्यक्ति तभी सक्षम हो सकता है जब उस परम भगवान की कृपा को स्वीकार करता है तो ऐसा रामायण महाकाव्य जिसकी रचना हम हर बार चर्चा करते हुए आए हैं कि वाल्मीकि मुनि जिस प्रकार से आदि काव्य रामायण है उसी प्रकार से आदि कवि कौन है वाल्मीकि मुनि ही आदि कवि हैं तो ऐसे रामायण को दीर्घ शरणागति ग्रंथ कहा गया है तो ऐसा जो दीर्घ शरणागति ग्रंथ है क्यों रामायण को दीर्घ शरणागति ग्रंथ कहा गया है क्योंकि रामायण के अंदर ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिनके द्वारा दिव्य जो शरणागति है उसके सारे रहस्यों को उजागर किया गया है तो ऐसे वाल्मीकि मुनि की ये महान देन है और लगभग कई सारे आचार्यों ने इस दिव्य ग्रंथ के ऊपर अपना जो भाष्य है वो प्रदान किया है और जो गंभीर भक्त है जो और भी रामायण को बहुत अच्छे से समझना चाहता है उसको उन आचार्यों के जो तात्पर्य है उनका अध्ययन करना चाहिए और रामायण के दिव्यता को समझना चाहिए बल्कि काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है समाज के लाभ के लिए क्योंकि काव्य के द्वारा क्या क्या चीजें होती है आचार्य गण कहते हैं काव्य में यश से कोई व्यक्ति काव्य की रचना करता है तो काव्य से सबसे पहले व्यक्ति का यश या नाम हम कहते ना मैं किसी चीज की रचना करता हूं जिसके मे द्वारा मेरा जो नाम है या यश है वह फैलेगा तो काव्य के द्वारा व्यक्ति का यश फैल सकता है काव्य के द्वारा अर्थ कृत्य धन किसको चाहिए तो काव्य के रचना करो और उसके द्वारा धन उसको अर्जन हो सकता है और एक महत्वपूर्ण चीज कही गई है शिवे तर शिवेतर क्षतयत का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति सदैव कल्याण की कामना करता है तो ये काव्य इतना महत्वपूर्ण होता है कि जीवन में आने वाले जो अमंगल है उनको ये काव्य नाश करता है और इसलिए कई ऐसे आचार्य ऋषि मुनि होते हैं जो अमंगल का नाश करने के लिए काव्य की रचना करते हैं जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि एक महान कवि हुए हैं जिनका नाम था कालिदास क्या नाम था कालिदास कालिदास ने कुमार संभव की रचना की थी तो ये जो कुमार संभव ग्रंथ है जिसकी रचना की जिन्होंने जिसमें उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया था उस श्रृंगार रस में शिवजी और पार्वती की जो सुरत क्रीड़ाएं हैं रति क्रीड़ाएं हैं उनको बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया तो पार्वती को वो अच्छा नहीं लगा कि कालीदास ने हमारे सुरत क्रीड़ाओं का बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है तो पार्वती देवी थोड़ी सी असंतुष्ट हो गई और उन्होंने क्या किया कालिदास जो महाकवि है उनको शाप दे दिया शाप दिया कि तुम्हें कु रोग हो जाए अभी कालिदास आज भी उनके ग्रंथ हैं कुछ कुछ ग्रंथों को आप देखेंगे उनके बहुत ही शक्ति संपन्न है उनकी जो रचनाएं बड़ी अद्भुत हैं, जिनको पढ़ने मात्र से आश्चर्य का आभास होता है तो ऐसे कालिदास ने जब उनको पार्वती ने शाप दिया तो उनको कहा कुठ रोग होगा तो ये दुखी हो गए कालिदास संतों के पास गए और कहा कि मैं कैसे इस पास से मुक्त हो सकता हूं शाप से मुक्त हो सकता हूं तो संतों ने कहा कि आपको किसी सात्विक रचना की सात्विक र, सात्विक जो रचना है या सात्विक काव्य की रचना करनी पड़ेगी जिसके द्वारा तुम इस शाप से या इस रोग से निवृत्त हो सकते हो कुष्ठ रोग से तो कालिदास ने एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ की रचना की और वो भगवान राम पर आधारित था जिसका नाम था रघुवंश महाकाव्य तो ऐसे रघुवंश महाकाव्य की उन्होंने रचना के जो इतना प्रभावशाली था कि कालिदास को दिया गया पार्वती के द्वारा श्राप भी उससे क्या हो गया परास्त हो गया तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं ये जो रामायण आदि काव्य है हा? जो आदि काव्य है जो सबसे सक्षम है और साक्षात चार चारे जब एक हो जाते हैं तो रामायण के रूप में जन्म लेते हैं इस संसार में जिस प्रकार से हमने कहा भगवान एक है लेकिन इस अयोध्या के लीला में वो चार रूपों में प्रकट हो गए थे तो ऐसे काव्य का ये भी एक लाभ है और काव्य का और एक लाभ क्या है कांता सम्मित उपदशेत यदि आपको शुरुआत का रामायण का इंट्रोडक्शन याद होगा तो हमने कहा था कि पुराण कई प्रकार से व्यक्ति को शिक्षा देता है वेद किस प्रकार से शिक्षा देता है उसी प्रकार से ये जो काव्य होते हैं वो किस प्रकार से व्यक्ति को शिक्षा देते हैं तो काव्य बहुत ही आपके साथ नजदीक आ जाते हैं इसलिए काव्यों की बड़ी प्रधानता है समाज का उत्थान करने के लिए समाज का उत्थान करने के लिए इसलिए तो हमारे आचार्य ने भी देखो बड़े बड़े ऐसे ग्रंथ थे संस्कृत में लेकिन जिनकी रचना एक सरल बंगाली काव्यों में की है बंगाली वैष्णव गीतों के रूप में की है जिसके द्वारा साधारण व्यक्ति समझता है और वह अपना सोचकर उस उपदेश को स्वीकार करता है तो काव्य वैसे आपको समझाता है जैसे मानो कोई व्यक्ति घर के सारे लोग आपको समझाते रहे लेकिन आप किसी के द्वारा समझ नहीं पाते हो लेकिन जो आपकी पत्नी है प्रिया है वो आपको एकांत में ले जाती है और आपको सत्य वचन बड़े ही मधुर शब्दों के साथ और प्रेम से समझाती है और आप उसको मानते हो स्वीकारते हो और उसके समान फिर आचरण करने लगते हो तो उसी प्रकार से ये काव्य होते हैं काव्य भी जब आपसे बात करते ये ग्रंथ ये आपके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं मानो एक प्रिया अपने प्रेमिका से बड़े ही मधुर और अंतरंग रूप से प्रलाप या वार्ता कर रही हो तो इस प्रकार से ये जो आदि काव्य है जो वाल्मीकि महामुनि जो आदि कवि है उनके विशेष देन है और जो बहुत सारे अद्भुत शिक्षाओं से भरा पड़ा है तो कल हमने चर्चा किए थी कि किस प्रकार से सीता देवी का हरण होता है और वास्तव में सीता देवी का हरण होने के पीछे सीता देवी अपने इस अपहरण के द्वारा हमें दो प्रमुख शिक्षाएं प्रदान करती हैं। तो वास्तव में वो शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है सीता देवी का अपहरण क्यों हुआ क्या कारण था कि सीता देवी साक्षात भगवान के भारिया है जिनका अपहरण हुआ लेकिन वास्तव में सीता देवी जो मूल सीता या लक्ष्मी है उसका अपहरण नहीं हुआ है छाया सीता का अपहरण हुआ है जब रावण उनको ले जा रहा था आपको याद होगा कि लक्ष्मण ने कहा था कि हे अग्नि देवता आ मैं आप इस माता सीता की रक्षा कीजिए तो सीता देवी को अग्नि देवता क्या करते हैं स्वयं उनको छू नहीं सकते तो अपनी जो पत्नी है स्वाहा उसको बुलाते हैं और सीता देवी को ले लेते अपने साथ और जो छाया सीता है उसको रावण के पास प्रदान करते हैं इस प्रकार से सीता देवी को रावण कलाम ने चर्चा की थी रावण उनको ले जाता है तो आचार्यगण दो प्रमुख सिद्धांत हमें प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि सीता देवी उससे हमें सिखाती हैं। बल्कि भगवान सीता देवी ने आपको याद होगा अयोध्या से निकलते समय कहा था हे मेरे प्रिय प्राणनाथ राम आप यदि जा रहे हो जंगल बनवा जा रहे हो मैं भी आपके साथ चलूंगी और बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली थी उसमें से उन्होंने एक चीज कही थी कि मैं कभी भी कुछ नहीं मांगे कोई मेरी डिमांड नहीं होगी कल हमने ये भी चर्चा की थी उनका उन्होंने लेकिन क्या किया अभी यहां पंचवटी में आकर वो भूली गई थी कि मैंने कुछ नहीं मांगने के लिए भगवान से बोला था कुछ कामना नहीं करूंगी लेकिन आज उसने कामना कौन सी की थी वर्ण मृग भगवान राम ने सोचा और वास्तव में इससे क्या सीखते हैं भगवान के अलावा जीव जब कुछ कामना करता है तो भगवान उसको उठा के दूर रख देते हैं सरल भाषा में इसको समझा जाए और दूसरी भाषा में क्या है कि जहां काम है वहां राम नहीं है मतलब राम के अलावा यदि आप अपने जीवन में कामना करते हो तो सदैव राम आपको अपने से दूर रखेंगे इस प्रकार से और वो जो कामना जो आपने की है वो कामना ही आपके जीवन में सबसे बड़े दुख की कारण बनेगी वो जो इच्छा है बल्कि भगवान ने सोचा हे सीते जब सीता ने कहा मुझे स्वर्ण मृग चाहिए हा जिसको आप चाहे तो जीवित पकड़ के लाइए नहीं मिला तो उसका मृग ले आइए में उस पर आ, उसका इस्तेमाल करूंगी या तो हम अयोध्या में ले जाएंगे और अयोध्या में हमारे महल में होगा सब लोग देखेंगे आश्चर्य व्यक्त करेंगे तो भगवान ने सोचा हे सिते भगवान ने बोल के नहीं दिखाया कई बातें होती हैं कई चीजें होती हैं जो हम बोलते नहीं हैं लेकिन हम अपने मन में सोच लेते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में मानो भगवान राम कहते हैं हे है सीते तुम तो सोने का मुर्ग की कामना कर रही हो और वो जो सोने का मुर्ग है यदि उसको देखा जाए कितना सोना होगा मुर्ग जितना भी बड़ा हो 25-30 किलो सोना होगा तीस चालीस होगा तुम्हें सोने का मृग की कामना है मैं तो तुम्हें अभी उठा के एक जगह बिठा दूंगा जहां दीवारें, छत उसका सब कुछ सोने का होगा तो मानो भगवान कह रहे हैं कि मैं अबे आपको उठा के सोने की लंका में बिठा देता हूं जहां चारों ओर सोना होगा लेकिन आप सो नहीं सकोगी हाँ भगवान चाहते हैं उसी प्रकार से हमारे जीवन में कामना है और वास्तव में सोना में सो ना है मतलब जिसमें नींद आपको आएगी नहीं है जो भौतिक काम से हम पीड़ित रहते हैं तो निद्रा वैसे ही भाग जाती है तो वैसे ही मानो सीता देवी को भगवान राम मन ही मन कह रहे हैं तुम्हें तो सोना चाहिए ना अभी सोने की लंका में बिठा देता हूं फिर देखता हूं कैसे नींद आती है तो आचार्यगण कहते हैं जीव जो है अज्ञान के वश में होकर भौतिक कामनाएं करने लगता है इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है और कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए भक्ति से युक्त ज्ञान इसलिए कभी शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए बहाना नहीं मारना चाहिए और ये नहीं जब भी समय मिले ग्रंथों को उठाना चाहिए और ग्रंथ को ही अपना सबसे करीबी मित्र बनाना चाहिए इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं भागवत इस संसार में कोई मेरा मित्र है तो तुम हो भागवत इस संसार में कोई मेरा हितेशी है तो तुम हो हे भागवत इस संसार में कोई मेरा कोई उद्धारक है तो तुम हो तीस प्रकार से आचार्यों ने अपने जीवन से हमें शिक्षा दी है इसलिए ग्रंथों से हमें अपना सबसे अधिक लगाव रखना चाहिए और कई ऐसे जो फैनाटिक भक्त होते हैं वो कहते हैं कि ज्ञानी हो जाएंगे ज्ञानी नहीं होंगे भक्ति से युक्त ज्ञान आपका भगवान के चरणों कमलों के प्रति आपके मन को लगाता है हमारे संप्रदाय में जितने महान महान आचार्य हुए हैं वो महान आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान को धारण करते थे तो ये पहली शिक्षा मानो सीता देवी के आभरण से भगवान प्रदान करते हैं और दूसरा क्या है कि भगवान अपने प्रति किए गए हजारों हजारों अपराधों को क्षमा कराते हैं लेकिन अपने भक्त के प्रति किए गए अपराधों से भगवान क्षमा नहीं करते हैं भगवान राम मानो उनको रोष प्रकट करते इतना बल्कि आचार्य अगर हैं भगवान राम जब देखते हैं किसी भक्त के प्रति कोई अनादर पूर्वक व्यवहार करता है कटु वचन बोलता है या जैसे भी अपराध करता है तो राम कहते हैं मेरे रोष के अग्नि में मैं उसको जला देता हूं ऐसे भगवान राम के वचन है तो बल्कि भगवान राम को सीता ने कटुवचन बोले थे यदि आपको पहले याद होगा अयोध्या में जब सीता देवी कह रही थी कि मुझे आपके साथ आना है और उन्होंने कहा बहुत कुछ कहा लेकिन उन्होंने यह भी कहा कोई विपत्ति आए कठिनाई आए तो आप मेरी रक्षा करेंगे ना आ, आपको पुरुषार्थ आप में पुरुषार्थ है या फिर एक ऐसा वाक्य बोला वाल्मीकि मुनि कहते हैं वो कठर वाक्य था श्रीयम पुरुष विग्रह मतलब सीता देवी कहती है कि आप आस, आप क्या हो पुरुष के विग्रह में क्या हो स्त्री हो बाहर से मैं भी पुरुष लगते हो लेकिन आंतरिक रूप से स्त्री हो आज की भाषा में उसको ट्रांसलेट करें सही रूप से तो मानो सीता देवी कह रहे हैं कि आप नपुंसक हो आ, और आप में सामर्थ्य नहीं है मेरी रक्षा करने की मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ थामा था ये सोचकर आप बड़े धीर हो गंभीर हो हाँ लेकिन आप मुझे नहीं ले जा रहे हो तो इस प्रकार से भगवान राम ने मा उसको सहन कर लिया कोई आपको ऐसे वचन बोलता है कठोर तो कितना ठेच पहुंचता है लेकिन भगवान राम ने वो सहन किया लेकिन दूसरी चीज राम ने सहन नहीं की कौन सी से? जब सीता देवी ने लक्ष्मण को कटुवचन बोले भगवान सर्वज्ञ है यह हमें जानना चाहिए जब वो उस मायावृत के पीछे भगवान गए तो वहां भगवान देख रहे, रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है जब वहां मारिच ने जोर से पुकार लगाए, लक्ष्मण तो यहां सीता देवी के बारे में हमने कल चर्चा किए थे, तो सीता ने कितने अपशब्द बोले थे कितने कटु वचन बोले थे उन्होंने कहा था मैं वास्तव में मैं जानते हूं कि तुम तो राम का आहे चाहते हो तुम तो हमेशा उनको मारने के वो चाहते हो कि वो मर जाए और हाँ, क्योंकि तुम तो सौतले भाई हो और सौतले भाई का कोई इतना अच्छा प्रेम नहीं होता वो तो हमेशा तिरस्कार करता है और सीता देवी ये भी कहती है कि तुम तो बहुत निर्दयी हो और छिपकर वार करना चाहते हो मेरे राम के ऊपर मानो पीठ के पीछे आघात कर रहे हो तो हो और ये भी सीता ने कहा था कि तुम भरत से मिले हो मिलजुल आपका चीज है कि भारत को राज्य चाहिए था और तुम्हें मैं चाहिए थी मुझे भोगना चाहते हो आ, प्रचन्ना। एक शब्द यूज़ किया उन्होंने कहते प्रचन्ना। मतलब मेरे लिए सेवा का ढोंग कर रहे थे और बस यही वेट कर रहे थे कि राम कब दूर हो जाए राम कब मारा जाए और कब सीता मेरी हो जाए आ, तो मानो कितना लगा होगा लक्ष्मण को लेकिन आचार्यगण कहते हैं जो सेवक होता है जो अपने स्वामी के कटु वचन होते हैं कठोर शब्द होते हैं उससे विचलित नहीं होता वो बुरा नहीं लगाता शांत रहता है प्रत्युत्तर नहीं देता हाँ इस प्रकार से आचार्यगण कहते हैं यही तो सेवक का धर्म है इसलिए सेवक के धर्म का वर्णन करते हुए कहा गया है सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अगम्य है कि सेवा का जो धर्म है बहुत गहन है और जो बड़े बड़े योगी आदि है उनके लिए भी क्या है अगम्य है मतलब वो जान नहीं सकते उसको तो लक्ष्मण ने फिर क्या प्रत्युतर दिया था लक्ष्मण ने कुछ ज्यादा बोला नहीं उन्होंने कहा हे देवी ये कोई नई बात नहीं है जो श्रेया होती है ऐसे अपशब्द बोलना ऐसे कटु वाक्यों का इस्तेमाल करना आपने संवाद में वार्तालाप में यह स्त्रियों के लिए कुछ नया नहीं है यह स्त्रियों का कई ऐसे घटनाएं या कई इतिहास देखा जाता है कि ऐसे शब्द स्त्रियों के हृदय में सदा निवास करते हैं सरलता से ऐसे कटु वचन, उनके जिहा से क्या करते हैं निकलते हैं उन्होंने ऐसे सोचा स्त्रियों के लिए कुछ नया नहीं है इतना कहके उन्होंने कहा मैं चला जाता हूं तो ऐसे राम ने सोचा कि यह उचित नहीं है लक्ष्मण मुझे हमने पहले चर्चा किए थे भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण मेरे प्राण हैं और इवन जब चित्रकूट के वन में चल रहे थे तो राम कह रहे थे सीता मेरी गति है और लक्ष्मण मेरा दायना हाथ है तो इस प्रकार से इतने अधिक लक्ष्मण प्रिय है कि जिनको उन्होंने सोचा कि सीता ने महान अपराध किया है इसलिए इस भगवान राम ने मन में सोच लिया कि जब तक इसको प्रायश्चित नहीं होगा तब तक सीता मेरा दर्शन नहीं करेगी तो सोचो कितना कठिन होता है भक्तों के प्रति हम दुर्व्यवहार या अपराधमय वचनों का भी इस्तेमाल करते हैं तो कितना भगवान क्या करते हैं कि इसको मेरा दर्शन होगा नहीं भगवान इस प्रकार से शिक्षा देते हैं इसलिए आचार्य गण कहते हैं सीता देवी को गए तो सीता देवी ने ये हमारे हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा आचरण किया है लक्ष्मण को वचन बोलना या कामना करना राम के अलावा ये कि किसको शिक्षा देने के लिए किया है हम सबको शिक्षा देने के लिए किया है हम कई बार सोच सकते हैं कि सीता में भी दोष देख सकता है व्यक्ति इसलिए आचार्य कहते हैं इसको वैसे देखना चाहिए जैसे कोई छोटा सा बालक है और वो उसे चलना नहीं आता है तो जो माता है क्या करती है बालक के दो हाथ पकड़ती है उसको खड़ा करती है और बालक की ओर फेस करके माता पीठ पीठ के पेट को पीछे रख के ऐसे चलती हैं मतलब पेट के बल पर चलती हैं तो कोई कहे कि माता को चलना नहीं आ रहा है वो उल्टी चल रही है लेकिन वास्तव में उसका उल्टा चलना किसके लिए है पुत्र के लिए है तो उसी प्रकार से सीता का लगता है कि इनका उल्टा व्यवहार या उल्टा आचरण है लेकिन वास्तव में हम जो जीव है ममो जीव लोके जीव भूता सनातना हम अंश है हम मानव सीता हमारी माता है और सीता के हम पुत्र है तो हम सबको जनमानस को शिक्षा देने के लिए सीता देवी इस प्रकार का आचरण प्रस्तुत करती है और ये उनका बड़ा सैक्रीफाइस है हा? तो इस प्रकार से हमने चर्चा की थी भगवान राम वापस आए उन्होंने वो शोक ग्रस्त हुए और भगवान राम कुटिया में देखा कुटिया सीता से शून्य है वो प्रलाप करने लगे ढूंढने लगे हे कमल आप जल्दी चले आओ शीघ्र आओ दंडक दंडक वन में नहीं हो क्या हमारी पर्णशाला में आप नहीं हो इस प्रकार से वो बोलने लगे और सीता के विरह में भगवान राम कहते हैं मैं शोक में शोक के सागर में गिर गया हूं और आप हे सीता आपका जो शरीर है ये शोक के सागर से पार करने वाली नाव है हा सीता देवी आ जाएगी तो राम का शोक दूर हो जाएगा तो सीता देवी ने ऐसे मद, राम ऐसे अद्भुत अद्भुत जो आलाप है और विलाप हैं, वो प्रस्तुत कर रहे और भगवान राम निकल पड़ते हैं उनको खोजने के लिए कभी वो गोदावरी के तट पर जाते हैं और गोदावरी के तट जहां पंचवटी कहा जाता है उस स्थान में महाराष्ट्र में है जो अभी सिटी है वहां नासिक नासिक इसलिए नाम पड़ा उस सिटी का क्योंकि वहां श्रपन अखा का क्या काटा गया था नाक काटा गया था पोना से बहुत ही नजदीक है।, तो है उसको? तो वहाँ गोदावरी बहती है। गोदावरी का उगम स्थल है गौतम ऋषि का आश्रम आदि है तो वहां भगवान राम विलाप करने लगे गोदावरी को संबोधित करते हुए कहते हे लोक पावनी हे लोक माता क्या आपने सीता को देखा है सूर्य की ओर कहकर पुकारते हैं कर्म साक्षी सूर्य को पुकारते कहते हैं क्योंकि सूर्य हमारे सारे कर्मों का साक्षी हैं वो कहते कि हे कर्म साक्षी आप जानते हो सीता कहा है फिर पवन से कहते पवन तो आप सब जगह में घूमते हो मेरी सीता को आपने कहीं कहा देखा है फिर हिरण नजर आया उसको कहा हे मृग आपने मेरे मृग को देखा है क्योंकि सीता कैसी है जिनकी आंखें मृग मृग के समान है मृगनयनी उनको कहा करते थे और फिर सिम है गज है गज को देखा आती को कहते गज गामिनी जो मेरी सीता है चलती तो गजगामिनी की तरह है क्या आपने उसको देखा है तो वीर से व्याकुल हो रहे थे विवश हो रहे थे उनकी विवशता बढ़ रही थी और भगवान राम कहने लगे कि इस संसार में मुझसे अधिक पापी कोई नहीं है कहते देखो मैं कितना पापी हूं तो क्या लक्षण है वो कहते राम कहते हैं देखो जो बहुत पापी होता है उसके जीवन में दुख एक के बाद एक आते रहते हैं और शोक वो कहते मेरे जीवन में कितने शोक आए हैं पहले तो मुझे अपने राज्य से त्याग करना पड़ा फिर स्वजनों से त्याग करना पड़ा वो भी एक शोक है पिता को त्याग करना पड़ा वो भी एक महान शोक है और अब जब मैं यहां आया वन में तो मुझे सीता को भी क्या करना पड़ा त्याग करना पड़ा उसके शोक आदि में मैं निग्न होते लक्ष्मण समझाने लगते हैं हैं कहते श्री के लिए है है व्यक्ति व्यक्ति को इतना शोकाकुल नहीं होना चाहिए जो जो से होता है, वो इस भौतिक संसार के संबंध है उनके प्रति अत्यधिक शोक से व्याकुल होता है देखो अर्जुन ने भी शोक किया था इसलिए भगवान को अर्जुन विशोद यो, योग विषाद योग हाँ उनको बोलना पड़ा तो कहते हैं कि देखो राम हो उसके टंकार देते हो तो देवता डर जाते हैं तो है, तो है? है, जानकी के वियोग में मुझे रहा नहीं जा रहा है मैं जानकी का वियोग सहन नहीं कर सकता अभी राम ने पहली बार बल्कि वाल्मीकि रामायण में राम को भगवान के रूप में कभी प्रस्तुत नहीं किया है प्योर उनकी जो नर लीला है मनुष्य लीला है इस प्रकार से राम को प्रस्तुत किया है लेकिन अब यहां भगवान राम अपने भगवत का मानो अपने थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं हैं वो क्या करते तुरंत अपने भगवत्ता के रूप में कहते हैं कि मैं बानों से इस पृथ्वी को चीर डालूंगा और सूर्य आदि नक्षत्रों को तोड़ दूंगा इस सारे जगत का नाश करूंगा ये सब उन्होंने कहा ऐसे पुकार रहे थे तो भगवान राम को संबोधित करते हुए लक्ष्मण कहते अभी अभी मत कीजिए उनको पकड़ा उन्होंने क्योंकि राम से अभी चला नहीं जा रहा था इतने वियोग कर रहे थे सीता देवी के प्रति और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनको थोड़े बहुत नपुर आदि वहां आसपास गिरे हुए मिलते हैं तो वो कहने लगे की मानो शायद कोई कुटिल दानव मेरी सीता को ले गया है जैसे जैसे आगे चले तो उनको रथ के टुकड़े आदि मिलते हैं और ये सब हमने चर्चा की थी फिर जटायु के बारे में भी कल जटायु का वर्णन किया था उनके कैसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं भगवान और भगवान राम अभी जब जा रहे थे आगे तो उनको जटायु दिखाई दिए वहां उन्होंने देखा रथ के टुकड़े हैं। आश्व है आश्व सारथी आदि पड़ा है कुछ शस्त्र अस्त्र है थोड़े तो उन्हों को लगा कि यहाँ युद्ध हुआ है तो उन्होंने देखा कि जटायु का वहां शरीर पड़ा है जिस रावण में उनको पंख काट दिए थे उनके पैरों को काट दिया था और सीता को आकाश मार्ग से ले गया था तो रा, राम को देख के जटायु ने यह सब कुछ बोला राम ने सुना कि सीता को अपहरण करके ले गया है रावण तो भगवान राम मर्चित होके गिर पड़ते हैं राम ने फिर मूर्चिया से वापस उठते हैं और का अपने प्रति जो समर्पण है जैसे मैंने कहा कि रामायण को कहा जाता है दीर्घ शरणागति का ग्रंथ जिसमें हर लीला में हर संबंधों में हर आचरण में आपको शरणागति नजर आएगी और शरणागति के जो गुण रहस्य है वो हमारे आचार्यों ने रामायण से ऐसे रत्न के भाती निकाल दिया है तो ऐसे देखा कि इतना शरणागत कि मेरे लिए प्राण कि मेरे कारण तुम्हारे ऊपर इतनी विपत्ति आए है भगवान के रा, राम के जो आंखों में आंसू ऐसे डब डबाने लगे इतने भर गए भगवान राम से बोला नहीं जा रहा था आपने भक्त का इतना उनके प्रति समर्पण है तो जटायु ने कहा कि मेरा तो सौभाग्य है आपके लिए प्राणों की आहुति देना तो आचार्यगण कहते कि देखो दशरथ से भी महान है ये जटायु कैसे महान है तो कहते हैं कि जब प्राण त्याग दशरथ ने लेकिन उनके सामने राम नहीं थे लेकिन जटायु ने जब प्राणों के त्याग किया तो उस समय प्राणों का जैसे ही जटायु ने त्याग किया तो उनके सामने साक्षात राम थे जिनको वो देख रहे थे और भगवान भी उनको देख रहे थे तो इस प्रकार से उनके सामने जटायु ने अपने शरीर का त्याग किया था भगवान ने उनको एक मनुष्य के भांति पहली बार आज तक किसी पशु का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था अग्निदहा संस्कार नहीं हुआ था भगवान राम ने शास्त्रों के आधार पर उनका अग्नि संस्कार किया और जितने भी तर्पण आदि है है वो सब कुछ किए तो इस प्रकार से इतना बड़ा आ, सेवा आ, उन्होंने अब इस जटाई के लिए किया और फिर भगवान क्या करते हैं निकलते हैं आगे सीता की खोज करने के लिए आगे चलते चलते वो क्रौ वन में जाते हैं जहां एक राक्षसी आती है जिसका नाम था अयोमुखी वो आके कामास हो जाती है लक्ष्मण के सौंदर्य को देख के लक्ष्मण को देखकर कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ लक्ष्मण कहते अच्छा मुझसे विवाह करना चाहती हो तुरंत अपनी खड़क तलवार निकाले उसके नाक और कान काट दिया तो अब ये तीसरी स्त्री थी पहले ताड़का देवी थी हा उसके बाद कौन थे श्रुप थे और ये तीसरी अयोमुखी थी लक्ष्मण ने इनके नाक और कानों को काट डाला था उसके बाद वो आगे निकलते हैं आगे जब चल रहे थे तो एक आसुर राक्षस नजर आया जो राक्षस इतना विशाल था कहता है कहा जाता है कि बारह योजन उसका साइज था इतना विशाल था इंद्र ने उसके पैर काट डाल दिए थे सरबे काट डाल दिया था लेकिन सब कुछ बिना सरकार बिना पाव का था और बड़े बड़े हाथ हाथ हाथ थे कई किलोमीटर उसके एक जगह बैठकर भी घुमा राम और लक्ष्मण मिले इन दोनों को उसने पकड़ लिया और पकड़कर उनका भोजन बनाने वाले थे लक्ष्मण कहते मैं इसका भोजन बन जाता हूँ आप राम छुटके चले जाइए सीता का खोज कीजिए राम कहते ऐसे नहीं होगा हम जाएंगे तो दोनों इसके पेट में जाएंगे नहीं तो दोनों बाहर आएंगे तो कहा अपनी तलवार निकालो जैसे खड़ग निकाला और तुरंत उसको उन्होंने मारने का प्रयास किया और उसके हाथ आधे भी काट डाल दिए उन्होंने तो ऐसा जो आसुर था राक्षस था जैसे हाथ काटे तो उन्होंने कहा आप राम तो नहीं हो उन्होंने कहा मैं दशरथ नंदन राम हूं तो वो जो राक्षस है उसके आपको पूर्ण जीवन की याद आए और याद आकर उन्होंने कहा कि आप क्या करो मुझे मेरे शरीर को जला डालो तो मैं अपने मूल रूप में देवता हूं मैं लेकिन किसी शापव मुझे यहाँ इस आसुर के शरीर में आना पड़ा यदि मेरे शरीर को आप अग्निदहा करोगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो आप चाहते हो तो भगवान राम ने पूछा आप रावण को जानते हो कहते मैं रावण को जानता हूं जो लंका में निवास करता है जो कुबेर का भाई है जिसके दस सिर हैं हैं और फिर उसको जब जलाया तो मूल देवताओं के रूप में प्रकट होकर उन्होंने राम को सारी चीजें कही उन्होंने कहा सीता को वह असुरक्षस इसी मार्ग से ले गया है और आप क्या करो यहां से किशकिदा वन के लिए प्रस्थान करो जहां पंपा सरोवर होगा शबरी से आप मिलो और उसके बाद सूर्यपुत्र, पुत्र हाँ जो सुग्रीव है उनसे आप मैत्री स्थापित कीजिए और फिर आपको सरलता से क्या होगा सीता को वापस लाना आपके लिए सरल हो जाएगा तो ऐसा बोलकर भगवान राम वहां से आगे चलते हैं और किशकिदा बनाते हैं जहां आज भी आप जाओगे ये स्थान बड़ा ही सुंदर है जिसको हम कहा जाता है आजकल आज ये सारे पर्वत आदि है, है बहुत ही सुंदर है सरोवर सरोवर इसलिए कहते हैं कि जो सदैव कमलों से आवृत्त रहता था और वहां पार्वती देवी भी हैं इसलिए उसका नाम पंपा देवी है वहां पार्वती का और वहां जो शिवजी का विशाल मंदिर है उनको कहा जाता है विरोपाक्ष तो ऐसे वहां आ, वो निवास करते हैं भगवान राम वहां पहुंचते हैं और वहां हम जानते हैं भगवान राम वहां गए पंपा सरोवर के पास जहाँ शबरी निवास करते थे तो वाल्मीकि ऋषि शबरी का जो आख्यान है उसका वर्णन करते हैं शबरी मातंग ऋषि की शिष्या थे एक युवा थे लेकिन जब वो विवाह योग्य हो गए तो उनके पिता ने सोचा निम्न जाति की थी तो और वो भेड़ बकरिया चराने जाते थे जो विवाह की बात सोची तो उन्होंने कहा इसका विवाह करेंगे और फिर एक एरिया में सारे भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके रखा था एक रूम में जब इस शबरी ने पूछा इनको एक जगह क्यों रखा है तो किसी ने कहा आपके विवाह में सारे बारात को इनको काट के खिलाएंगे तो शबरी को बड़ा दुख हो गया शबरी दूसरे दिन विवाह होने वाला है रात्रि में ही अपने ग्रह का त्याग करके दौड़ती है वन में और एक वन में जाती है जहां वो प्रयास कर रहे थे जो आश्रमों से भरा था मुनि ऋषि वहां निवास कर रहे थे सबको अप्रोच कर रहे थे कि आप मुझे शरण प्रदान करो लेकिन वो स्त्री होने के कारण किसी भी आश्रम आदि में उसको स्वीकारा नहीं लेकिन फाइनली मातंग ऋषि ने उसको स्वीकारा ऐसा वर्णन आता है कि उसने क्या किया रोज आश्रम के बाहर सेवाएं करते रहते थे, लकड़ी लाके रखते थे, झाड़ू लगाते थे, फूल रखते थे, फल लाके रखते थे। किसी को पता नहीं था कि कौन है है। करता तो मंदिर के जो आश्रम के लोगों लोगों ने मध्यरात्रि में थोड़े रहे और देखा तो पता चला कि एक स्त्री ऐसा कार्य करती है तो देखा कि ये तो शबरी है शबरी ने फिर मातंग ऋषि का आश्रय स्वीकार किया और मातंग ऋषि के आश्रय में उन्होंने वहां बहुत सारी सेवाएं की और उसका बहुत विस्तृत चरित्र आता है पंपा सरोवर से संबंधित उसका वर्णन नहीं करेंगे तो लेकिन जब वो वृद्ध हो गए उनके जो गुरु है तो शबरे ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए उन्होंने कहा भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा भगवान तो आपके पास ही आने वाले है आपको भगवान के पास जाने के बारे में कोई आवश्यकता नहीं है भगवान स्वयम आपको ढूंढते डूटते यहां पहुंचेंगे बस उनके लिए तुम तैयारी करो तो उनके शरीर छोड़कर उनके गुरु चले जाते हैं वो युवा थे, लेकिन सेम जो कहा था रोज वही कार्य करते थे, पूरी वृद्ध हो गए थे। रोज पूरा आश्रम साफ करना भगवान आ रहे उनके स्वागत के लिए सारे तैयारियां करना भगवान की आराधना आदि के लिए अरे देखते देखते एक दिन भगवान राम का आगमन हो जाता है भगवान राम आते हैं और राम आकर ये इतनी आनंदित हो जाती हैं शबरी का आनंद द्विगुणित हो जाता है तो शबरी निरंतर वैसे रास्ता देखती रहती थे भगवान राम आए उनको बैठने के लिए आसन दिया लक्ष्मण कभी बैठते नहीं थे वो खड़े रह गए इन्होंने बेर लेके आए वाल्मीकि रामायण में तो बेर आदि का वर्णन नहीं है तो लेकिन कहा जाता है कि बेर लाए जो बेर आ, वो खाते थे देखते थे कि जो मीठा है वो राम को देते थे भगवान राम प्रेम से उसको ग्रहण करते थे भगवान राम भगवान राम को आनंद आ रहा था उसके उस छोटे बेर आदि को ग्रहण करके लेकिन जो लक्ष्मण है वो बहुत क्रोधित हो रहे थे कि मेरे जो भ्राता है प्रभु राम को तुम छोटे बेर खिला रही हो तो भगवान राम कहते नहीं उसकी ये जो प्रेममय सेवा है मैं उससे अत्यधिक आनंदित हूँ तो भगवान राम उसको नवविदा भक्ति का वो प्रदान करते हैं नवविदा भक्ति का उपदेश प्रदान करते हैं और उसके पश्चात भगवान राम वहां से आगे निकल पड़ते हैं पंपा सरोवर से बल्कि पंपा सरोवर के पास जाने के बाद वो ऐसा स्थान है जहा भगवान राम को सीता की बहुत अधिक याद आने लगे क्योंकि इतना सुरम्य स्थान था भगवान राम कहते कि अभी मुझे यहाँ तो सीता का जो विरह है वो अनावर हो रहा है अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं अत्यंत तो दुख का अनुभव कर रहा हूँ तो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसे दुख का त्याग दो और आगे बढ़ो हमें सीता को प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए तो फिर वहां से वर्णन आता है रामायण में कि वहां से फिर किशकिंडा कांड शुरू होता है पंपा सरोवर में पहुंचने के बाद वहां अरण्य कांड खत्म होता है उसके बाद कांड रामायण में शुरुआत होती है और भगवान उस पंपा सरोवर का दर्शन करके उनका प्रशंसा करते हैं और वो देखते को कहते हैं कि जो श्री से विरह प्राप्त किया व्यक्ति है वो कभी इस स्थान में टिक नहीं सकता और वो कहने लगे रोने लगे भगवान वो कहने लगे जिनकी आंखें मछली के समान है मछली के आंखों के समान है ऐसी सीता देवी कहा है, है। लक्ष्मण कहते इतना मोह और शोक क्यों दिखा रहे हो तुम कुछ सोचो रावण को मारने के लिए सोचो हमें जाना होगा सुग्रीव को ढूंढते ढूंढते हा और सुग्रीव का हम पता लगाएंगे तो उनकी सहायता से फिर रावण को हम ढूंढ सकते हैं तो ऐसा सोचते हुए भगवान राम वहां एक पर्वत था ऋषि जहां ऋषि आदि तपस्या करते थे और उस ऋष पर्वत पर ये निवास करता था सुग्रीव वो पर्वत से नीचे नहीं आता था और वहां ऊपर से उसने देखा कि दो जटाधारी तपस्वी और जिन्होंने धनुष धारण किया है ऐसे दो युवा व्यक्ति नजर आ रहे थे तो सुग्रीव वहां से सोचने लगे वहां अपने सारे वानरों को और हनुमान को कहा देखो वो जो लोग आव, दो युवा दिख रहे हैं मुझे लग रहा है कि बाली ने मुझे मारने के लिए उनको भेजा है ऐसे सुग्रीव सोचने लगे बल्कि सुग्रीव सूर्य के पुत्र है और बाली किसके पुत्र है इंद्र के पुत्र है इनके जन्म का बड़ा रोचक आख्यान है जब अनुसया सती है भागवत में आप देखते हैं कि एक कुछ रोग प्राप्त एक एक सती नारी थे जिनके पति को कु हुआ था और उस कुरो जिनको हुआ था उस व्यक्ति ने एक सुंदर वेशा का संग करने की कामना की थे वो सती नारी उसको अपने पीठ पर उठाकर उस वेश के पास ले जाती है और वापस आते समय जो एक मंडूक ऋषि है उनको सूली पर चढ़ाया था और उनको थोड़ा सा स्पर्श हो जाता है जब इसको वो सत्य नारी अपने रा, रात्रि का समय हो गया था और उस मुनि को जैसे लगा तो वो मुनि ने कहा जैसे सूर्य उदित होगा जिससे स्पर्श हुआ है उसकी मृत्यु होगी तो ये सती नारी नहीं चाहती थी कि मेरे पति की मृत्यु हो हाँ तो उन्होंने क्या किया कहा कि कभी सूर्य उदित नहीं होगा अभी हाँ फिर मेरा पति मरेगा नहीं इतना शक्ति संपन्न वो सत्यनारे थे तो जब ऐसे हुआ तो ये सूर्य उदित नहीं हुआ दो तीन चार दिन हो गए अभी एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनको कभी छुट्टी नहीं होती और वह है सूर्यदेव अभी सूर्यदेव रोज ऑफिस जाते हैं अपना रथ लेके घूमते रहते हैं और सूर्य और उनके जो सारथी है अरुण उनको भी कभी छुट्टी नहीं होती अभी अरुण ने सोचा रहे तीन चार दिन का ज्ञाप आ रहा है। हम कहते ना वृंदावन जाके आते हैं छुट्टी में या फिर चलो कहा घूम के आते हैं तो वैसे अरुण ने सोचा छुट्टी कभी मिलती नहीं है अभी छुट्टी मिल गई है कहते स्वर्ग लोग खो आता हूं इंद्र क्या करता है थोड़ा देख के आता हूं अभी ये स्वर्ग लोग के टूर में गए टूर में गए तो वहां इंद्र बैठे थे सारे अपसराओं के साथ उर्वशी रंभा आदि सब अपराय गान नृत्य आदि कर रहे थे और इसने सोचा ये उचित नहीं है इसी शरीर में जाना मुझे पहचान लेंगे तो उचित नहीं है तो ये अरुण ने स्त्री का रूप धारण कर दिया अब हाँ, वो मेल था लेकिन अभी फीमेल बन के घुसा उस सभा में उसके लगा मैं भी आनंद उठाता थोड़ा एंजॉय करता हूँ इतनी सुंदर लग रही थी ये श्री अब वो इंद्र ने इसको देख लिया इंद्र सारे अपसराओं को पहचान लेते हैं तिलोत्तमा है कई सारे अपसराओं का नाम आता है जब इसको देखा इंद्र कहता ये रूपवती तो पहली बार दिखाई दे रही है इंद्र अपने आसन से उठते है जाके ये कहते आ, आ, आ, आ, आपका सम, आपसे समागम करना चाहता हो और जाकर उसका आलिंगन किया आलिंगन करते ही वहां ही पुत्र प्राप्त हुआ उसी से कहा जाता है स्वर्ग में पुत्र या बच्चों को जन्म देना बड़ा कठिन नहीं है और वहां बच्चों का साइज ऐसा नहीं कि माँ गर्भवती रहती है फिर वेट करेगी फिर बच्चा आएगा स्कूल में भेजेंगे फिर बड़ा हो जाएगा नहीं जन्म लेते ही युवा होता है स्वर्ग में क्या होता है जन्म लेते ही युवा अवस्था है वो बेच का झंझट ही नहीं है उसको पालो खर्च करो टेंशन लो वो झंझट नहीं है हा? वो सारा कष्ट नहीं है, इसलिए तो स्वर्ग स्वर्ग है इसलिए सुख की बहुत अधिक वृद्धि होती है तभी तो अभी आरोन को ये पुत्र प्राप्त और कौन जन्मे बालिक का जन्म हुआ हाँ इसलिए वो इंद्र का पुत्र कहा जाता है अभी आरुण सर में हाथ लगा के वापस आ गए अपनी ड्यूटी पर जैसे यार ड्यूटी पर आ गए यहां तो सूर्यदेव कहते अरे दो दिन दिन से आए नहीं तुम कहते कुछ काम ही नहीं था जाना ही नहीं था राइड पर क्योंकि सूर्यदेव पूरे जगत का भ्रमण करते रथ के ऊपर इसलिए प्रकाश हमें प्राप्त होता है एक जगह अंधेरा होता है तो एक एरिया में प्रकाश होता है हम भागवत में इसका वर्णन आता है पंचम स्कन में विस्तृत रूप से तो ये जो आरुण है ये, ये कहते कि आप कहाँ थे गायब हो गए थे दो तीन दिन कहते हैं ना मुझे वहां जाना पड़ा मन में आ गया चलो इंद्र के वहां जाता हो गया गया और वहां से आया फिर वो जो घटना हुई थी वो भी उन्होंने सुना दी कि ऐसे ऐसे हो गया मुझसे क्या बताओ और फिर उन्होंने कहा अच्छा श्री बने थे तुम मुझे भी दिखाओ कैसे श्री बने थे <laughs> उन्होंने कहा अच्छा स्त्री बने थे दिखाओ दिखाओ कैसे कैसा सौंदर्य था आपका तो वो फिर से स्त्री बने सूर्य के सामने अभी सूर्य भी अनावर हो गए सूर्य ने भी उनसे पुत्र प्राप्त किया जो सुग्रीव बने <laughs> और उनको ये क्योंकि फिर देवताओं ने सोचा ये जो पुत्र है दोनों ये ये, ये उच्च लोकों के लिए नहीं है इनको तो पृथ्वी में भेज देते हैं इसलिए सुग्रीव और कौन आ गए बाले पृथ्वी में आए और ये महान बंधु थे अत्यधिक प्रेम आदि था तो ऐसे सुग्रीव जब यहां निवास करने लगे और भगवान राम को उन्होंने ऊपर से देखा तो उन्होंने देखा शोर बहुबली तेजस्वी कमनीय रूप वाला गुरु का भक्त या ऐसा कौन व्यक्ति है न? तो उन्होंने क्या किया फिर हनुमान को कहा कि हनुमान तुम जाओ और जाकर देखो थोड़ा चेक करो कि कौन है वो ये दो दो जो युवक आए हैं राजकुमार लग रहे हैं मुझे लग रहा है बाले मुझे मारना चाहता है इसलिए उन्होंने भेजे हैं तो ये जो हनुमान जी हैं हनुमान जी क्या करते हैं एक भिक्षुक का वेश धारण करके जाते हैं रामायण में वर्णन आता है भिक्षुक का रूपम भिक्षुक रूप धारण करके पहुंचे बहुत सारे फल आदि लेकर वहां पहुंचते हैं तो भगवान राम उनको दूर से ही देखते हैं राम उनको देखते और दूर से बोलते हैं लक्ष्मण ये जो कपी है जिसमें कपी मीन्स वानर जिसमें बहुत तेज है ये क्या कोई अनुपम या बहुत महान कोई मनुष्य है क्या या स्वयं मुझे तकता है कि ये रुद्र का ही कोई रूप है तो भगवान ने ऐसा बोल ही रहे थे तो हनुमान बहुत नजदीक आए बिल्कुल साधु का वेश धारण किया था उन्होंने भिक्षु का और उन्होंने उनको प्रदान किया हों भी फल आदि लायक है उनको प्रदान किया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं हाँ आपकी दृष्टि से मैं पावन हो गया हूं धन्य हो गया हूं। तो भगवान राम उनसे बात करना बंद कर दिए और लक्ष्मण को कहा तुम ही बात करो इससे पूछो कौन है ये कहां से आया है लक्ष्मण को बोले तो आचार्यगण कहते क्यों हनुमान से प्रथम बात नहीं की राम ने कहते हैं क्योंकि वो कपटवेश धारण करके राम के सामने आए थे और भगवान राम आ, उस कपुट कपट भिक्षुक का रूप धारण करके आए थे तो भगवान राम से सहा नहीं गया भगवान राम कहते हैं ऐसा जो कपट आचरण करने वाला व्यक्ति है उससे मैं बात नहीं करूंगा इसलिए उन्होंने क्या किया लक्ष्मण को कहा और जब लक्ष्मण से बात हुई तब बाद में अब फिर अपना वेश त्याग कर दिया उनके सामने भिक्ष रूपम जब भिक्षुरूपम परित्य जब आपने भिक्षु का रूप परित्याग किया तब भगवान राम ने उनसे बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में ये यहाँ सुग्रीव के बारे में राम ने उनको पूछा और हनुमान ने उनको सुग्रीव आदि का वर्णन किया हनुमान जी डायरेक्ट फिर उस पर्वत पे जाते हैं सुग्रीव को बताते हैं कि आपको मारने के लिए नहीं आए बल्कि जो नीचे युवक है राजकुमार है उनकी स्थिति भी आपके समान है बाले ने आपका राज लिया आपकी पत्नी हरण कर ली वो जो नीचे राजकुमार है उसके भी दो चीजें नहीं है उसका राज्य भी ले लिया गया है और रावण उनकी भार्या को लेकर गायब हो गया है तो फिर वो कहते कि चलो चलो मुझे भी ले चलो सुग्रीव को लेके आते हैं सुग्रीव को लाते नहीं बल्कि राम को लाने के लिए कहते पर्वत के ऊपर तो हनुमान आते राम राम कहते मैं चल के जाऊंगा हनुमान कहते कैसे संभव है प्रभु आप तो मेरे कंधे में बैठो आ? कहते कैसे आप हमारा बोझ ढोगे कैसे सहन करोगे कहते जब आपके चरण कमलों को पकड़ा हो मैंने तो फिर सारे शक्ति से मैं संपन्न हो जाऊंगा और सरलता से आपको पर्वत के ऊपर ले जाऊंगा तो राम और लक्ष्मण उनके कंधे में बैठ जाते हैं और सर पे हाथ रखते हैं हनुमान आनंदित होते कि पूरा ब्लेसिंग मिल रहा है कंधे में बैठो तो कहा पकड़ोगे पकड़ने के लिए जगह नहीं है सर को ही पकड़ता है व्यक्ति तो आचार्य कहते हैं उन्होंने दोनों ने सर पकड़ा और हनुमान गदगद हो रहे थे मानो राम और लक्ष्मण ये दोनों के बारे में कहा जाता है राम साक्षात भगवान है और ये लक्ष्मण आचार्य का रूप रोल अदा करते है गुरु इसलिए तो रामानुजाचार्य बन के आए वो दक्षिण भारत में तो ऐसे कहते हैं कि हनुमान के ऊपर दोनों की कृपा हो गई हाँ एक आचार्य की भी कृपा हो गई और दूसरा उनकी मतलब लक्ष्मण जो भक्त की भी कृपा हो गई और साक्षात भगवान की भी कृपा हो गई उनको ऊपर ले जाते हैं और ये जो सुग्रीव हैं जिन्होंने राजवेश धारण किया आकर भगवान के सामने प्रणाम आदि किया और उनका स्वागत किया भगवान राम ने कहा कि मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूं तो वो दोनों आपस में मित्रता करते हैं और मित्रता करने के बाद एक दूसरे को वचन देते हैं जल एक दूसरे के हाथ में डाला जाता है कि आगने के सामने हम ये शपथ ग्रहण करते हैं कि हम एक दूसरे की क्या करेंगे सहायता करेंगे बल्कि राम ने कहा कि मैं आज से तुम्हारा मित्र हूं और मित्र का जो शत्रु होता है मतलब मित्र का जो शत्रु होता है राम ने कहा जो तुम्हारा शत्रु होगा वो मेरा शत्रु होगा और मैं आपका राज्य वापस प्रदान करूंगा और आपकी जो पत्नी है उनको भी वापस ला दूंगा तो उसी प्रकार का जो वचन है इन्होंने भी स्वीकार कर लिया था सुग्रीव ने और फिर राम को वहां बिठाकर कर कहां बिठाएंगे तो हनुमान ने क्या किया एक वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा तोड़ दी बहुत बड़ा वो शाखा थी जिसके ऊपर राम और लक्ष्मण को बिठाया गया और राम और लक्ष्मण वहां बैठते हैं उनको आसन उस रूप में प्रदान किया और चर्चाएं करने लगे उसी समय हनुमान ने वहां जो गुफा में उनको जो आभूषण मिले थे सीता के जो पांच वानरों को मिले थे वो लाकर राम के सामने रख देते हैं राम उन आभूषण को देखकर वो कहते हैं हनुमान कहते कि यही आभूषण है जिनको सीता ने अपने वस्त्र में बांधा था और यहां गिराया था जिसको हमने सुरक्षित रखा है भगवान राम जल्द जल्दी उन उस आंचल को खोलते हैं और खोलकर देखते हैं कि अरे ये वही आंचल है वही कपड़ा है साड़ी का जिसके द्वारा राम कहते जब मेरे मुख में श्रम बिंदु आते थे जो थकान आकर जब पसीना निकलता था इसी से वो मुझे पोछा करते थे और कभी कभी उसको गुलाब जल में भिगा मेरा मुख पहुंचते थे तो ऐसे राम स्मरण करने लगे स्मरण करते करते मूर्छित हो जाते हैं और फिर ऊपर मूर्छा से बाहर आकर सूर्य सुग्रीव को कहते हैं कि मुझे बताओ कि ये रावण कहाँ है तो सुग्रीव कहते हैं मुझे तो जानकारी नहीं है लेकिन मैं उसको ढूंढ सकता हूं उनको ढूंढ कर ले आएंगे रावण को ढूंढेंगे और सीता को ले आएंगे प्रकार से उस आभूषणों को देखकर लक्ष्मण को पूछते हैं लक्ष्मण क्या तुमने इनमें से कोई आभूषण पहचानते हो लक्ष्मण कहते हैं नुपुर एवं ही जाना में बाकी तो मुझे कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा है मैं तो एक ही जानता हूं कि ये जो नुपुर है इसको मैं पहचानता हूं राम कहते क्यों कहते सीता मैं तो सदैव सीता के चरण कमलों को ही देखता हूं आज तक इसलिए चरण कमलों में जो सीता ने सीता देवी ने नुपुर धारण किए थे उनको ही मैं पहचानता हूं तो ऐसे वहां से फिर वो तत्पर हो जाते हैं सुग्रीव के साथ मित्रता करते हुए तो सुग्रीव को भगवान राम पूछते हैं राम पूछते हैं कि तुम्हारा क्या शत्रुता है बाली के साथ तुम्हारे भाई के साथ इतनी शत्रुता क्यों है तो सुग्रीव कहते हैं कि जो तारा नाम की स्त्री है जो उनकी पत्नी है वो हमें समुद्र मंथन के समय में प्राप्त हुए थे और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया मैंने सुशन की पुत्री जो है रुमा उसके साथ विवाह कर लिया फिर हम दोनों बड़े अच्छे से एक साथ रहते थे लेकिन एक बार एक आसुर है मायावी आसुर धुंदुवी उसका जो पुत्र है वो प्रत्येक रात्रि में आता था और किश्किदा में बहुत ही अत्याचार किया करता था एक दिन बाले ने उस उसको दंड देने के लिए बाले उसके साथ युद्ध करने लगे युद्ध करते करते गुफा में घुसे और मुझे कहा कि तुम या गुफा के बाहर ही रहो और तब तक रहो मैं आने तक रहो तो सुग्रीव तो बड़े आज्ञाकारी आज्ञात वर्णन आता है और सुग्रीव वहां खड़े रहे लंबा समय बीता अंदर घमासान युद्ध हो रहा था आवाजें आ रहे थे और लेकिन बाद में आवाज आना बंद हो गई लेकिन क्या आया ब्लड जो रक्त है बहते हुए आया और काफी देर इंतजार किया कि उनके जो भ्राता है बाले उस गुफा से बाहर नहीं आए तो सुग्रीव को डर लगने लगा सुग्रीव ने क्या किया बड़ा पत्थर लिया और उसको क्लोज कर दिया आज भी आप जाते हो हम्पी में तो वो स्थान है जहां से ये जो बाली है बाहर आए थे इतना बड़ा विशाल गुफा है इतने बड़े बड़े वहां पत्थर हैं तो ऐसे बाली को उन्होंने बंद कर दिया उनको सोचा वो राक्षस बाहर आ सकता है मुझे भी मार सकता है तो फिर उन्होंने क्या किया उस गुफा का दरवाजा बंद किया और खुद फिर कहा क्या भी वो नहीं आएंगे उनका पिंडदान तर्पण श्राद्ध सब कुछ कर दिया बाली का लेकिन बाली अभी जीवित था अंदर गुफा के अंदर युद्ध कर रहा था और ये स्वयं राजा बन गए सुग्रीव और बाले की जो पत्नी है उसको भी अपना पत्नी आ, बना लिया इस प्रकार से शासन करने लगा और बाद में जब बाले वापस आए बाहर तो बाले ने देखा ऐसा मेरा भाई है कि मेरी पत्नी को अपना पत्नी बना लिया और साथ ही साथ मेरा राज्य भी उसने ले लिया तो फिर बाले क्रोधित हो जाते हैं और बाले इतना मारते हैं उनको बहुत मारते हैं सुगरू भाग भाग के चले जाते हैं दूर और वो जहां भी जाए सुग्रीव वर्णन आता है कि सुग्रीव ने पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर दी और ये बाले उनके पीछे उनको मारने के लिए फिर एक स्थान उनको पता चला ऋषिंग पर्वत है जिसके ऊपर वो नहीं चढ़ सकता क्योंकि मातंग ऋषि आदि ने उनको शाप दिया था कि हे बाले तुम यदि चढ़ोगे अपना चरण रखोगे उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो सुग्रीव ने अपना स्थान वह बना लिया था तो फिर भगवान राम को सुग्रीव कहते हैं इसी कारण से इस पर्वत के ऊपर रहता हूं मैं आप कुछ ऐसा करो कि ये मेरा जो भाई है उसका वध हो जाए और मेरा राज्य और मेरी पत्नी मुझे वापस मिल जाए तो भगवान राम तत्पर हो जाते हैं लेकिन इनको विश्वास नहीं था राम के ऊपर सुग्रीव को थोड़ा भी फेत नहीं था और क्यों फेत नहीं था वो क्योंकि वो बाले के शक्ति को जानते थे बाले में ऐसा सामर्थ्य था एक बार ये रावण को बाले ने क्या किया था अपने यहां हाँ? हाथ के नीचे पकड़ पकड़ के समंदर में डुबा डुबा के रखा था रावण डर डर के भागा था कि ये बाले बड़ा पावरफुल है बल्कि उन्होंने कहा कि देखो राम यहां सामने सात ताल के वृक्ष नजर आ रहे हैं ये बाली सात ताल के वृक्ष को एक हाथ में पकड़ता है और उसी हाथ से सारे पन्नों को एक एक करके तोड़ के नीचे फेंकता है कोई ऐसा कर सकता है वो कहते सुग्रीव देवता भी एक पेड़ को हिलाने में देवताक्षम है कहते राम यदि तुम अपना शक्ति या सामर्थ्य पुरुषत्व प्रस्तुत करना चाहते हो तो क्या करो अपने एक बान के द्वारा इन सात ताल वृक्षों का छेदन करो आ, और फिर मैं बताऊंगा कि हाँ में शक्ति है तो भगवान राम ने अपने तुनिर से बाढ़ निकाला और वो विशेष अस्त्र निकाल के उन्होंने क्या किया और वो जैसे छोड़ा बांध सात ताल वृक्ष को भेद करके पाताल लोक में वो बाढ़ जाता है और वहां से वापस आके भगवान राम के तुनिर में रह जाता है यह देखकर बड़ा अचंबित होता है और बल्कि मातंग ऋषि ने सुग्रीव को बोला था जो व्यक्ति इस ताल सात ताल वृक्षों का छेदन करेगा वही व्यक्ति में सामर्थ्य होगा बालिका वध करने के लिए तो उस समय सुग्रीव को थोड़ा विश्वास होता है और भगवान राम कहते कि अब निकलो तुम आगे और चैलेंज करो उसको हाँ क्या करो चैलेंज करो ये विशेषता है अब आगे देखेंगे कि छोटे छोटे वानर है लेकिन उनको पता है कि राम हमारे साथ है वो कुंभकर्ण भी सामने आता है उसको चैलेंज करते हैं आगे सुनेंगे कुंभकर्ण एक ही साथ अस्सी हजार वानरों को पकड़ के ऐसे डाल देता था अंदर उसने तो चलते चलते मतलब अपने महल से बाहर निकलते निकलते करोड़ों वानरों को खा लिया था भगवान राम को चिंता हो गए थे मुझे छोटा छोटा वानर है लेकिन वो बड़े बड़े को चैलेंज करता है क्यों क्यों करता है क्योंकि राम आ, पीछे है उनके बैकअप में राम है तो उसी प्रकार से भक्त होते हैं छोटा छोटा भक्त होता है लेकिन वो बड़ी बड़ी सेवाएं करता है क्योंकि उनको पता है पूरी परंपरा हमारे पीछे है कृष्ण क्रिश्न है भगवान स्वयं है राम है तो इस प्रकार से इनको कहा अब चलो और युद्ध करो युद्ध आप दो, दोनों आपस में जब युद्ध करोगे तो एक बांध से उसको मार डालूंगा तो जैसे ही राम ने बोला तो ये चले गए युद्ध करने के लिए और उसके घर के बाहर जाकर घर के बाहर जाकर क्या करता है ललकारता है बाली को कि हे बाली बाहर आ जा अभी कई सालों से वो बाहर नहीं आ रहा था तो कई सालों से लड़ नहीं रहा था डर के बैठा हुआ था तो उस समय उन्होंने कहा कि हे बाली बाहर आ जाओ सोचता है इसको क्या हो गया बाली ने सबसे पहले शिवजी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा अरे मैं तो ये रावण को गर्दन के रावण की गर्दन आपने यहां दबोच लेता हूँ और अभी ये आया है मुझे चैलेंज करने के लिए इसको इतना भगाया पूरी पृथ्वी की इसने परिक्रमा कर ली थी मुझ मेरे डर में हाँ तो फिर उन्होंने कहा और सामने तो ये दोनों आये युद्ध शुरू हो गया राम अचंबित हो गए राम देखने लगे कि ये दोनों तो एक ही आ रहे हैं नजर मुझे वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम ने जैसे बांध पकड़ा ना तो वैसे ही देखा कि उनका वदन उनका रदन उनके पुरुष उनके बाहों उनका उदर उनका आधर उनका वरु उनका पार्श्व वक्ष पैर उंगली सब कुछ भाषा नाक हर चीज दोनों की एक जैसी नजर आ रहे थे उनके चरण है उनका कर्ण है उनका वर्ण है ऐसे वाल्मीकि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कई श्लोकों में उन्होंने कहा सब कुछ एक जैसा है राम अचंबित हो गए कौन मरेगा अभी इसमें से <laughs> भगवान राम कहते हैं मैं बाल को मारने जाओ तो ये शायद ये मर सकता है हाँ ये सुग्रीव मर सकता है तो राम चिंता करने लगे फिर राम ने क्या किया बा मारा ही नहीं और इतनी इसकी पिटाई कर दे इस इतनी बहुत हालत खराब कर दे वह वाल्मीकि कहते मानो अभी मृत्यु होने वाला था सुग्रीव ने अपने पूछ उठाए क्योंकि वानर की सारी शक्ति किसमें होती है पूछ में होती है और हमारे भी सारी शक्ति पूछ में होती है क्योंकि हम कहते ना इसकी पहुंच बहुत दूर है उससे देखा जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा शक्ति संपन्न है जिसकी जितनी पहुंच दूर तक होती है, है है, है है, आपके पास क्या है? है, बड़ी है, किसी की छोटी है, तो उस प्रकार से कहते हैं, सुग्रीव ने को अपने उठा लिया गर्दन में डाल दिया आ, और भाग के आ गया, तुरंत उस पर्वत के ऊपर चढ़ा बाली अभी फिर उनको देखने लगा राम को कहते हैं आपने तो मरवा ही दिया था आपने तो आज मुझे मरवा ही दिया था राम ये क्या शोभा देता है आपको मैंने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास कर लिया था हा? तो आचार्यगण कहते हैं वास्तव में उनका पूरा विश्वास नहीं था भगवान राम के ऊपर और जो विश्वास नहीं था तो भगवान ने उन भगवान ने फिर उनके प्रति कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया था उनके अच्छे से पिटाई करवाई थी फिर अभी क्या किया भगवान ने सोचा जीव का भगवान बोले तो जो भगवान के वाणी में सरलता से विश्वास नहीं करता है लेकिन वही भगवान की वाणी जब आचार्य बोलता है तो हम क्या करते हैं विश्वास करते हैं गुरु बोलता है वही भगवदगीता का संदेश मन मना भो अरे भग, भगवान का भक्त बनो तो कहते हैं भक्त बनना है भगवान श्लोकों का उच्चारण करके कर थक गए पांच साल हो गए लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं है वही वाणी प्रभुपद आकर बोले तुरंत हम कहते भक्त बनेंगे हम तो कहते आचार्य की जब कृपा होती है तब तो जो जीव है भगवान के वाणी पर विश्वास करता है तो उसी प्रकार से भगवान ने सोचा अभी इसके ऊपर किसकी कृपा करनी है मुझे लक्ष्मण की कृपा करनी है क्योंकि लक्ष्मण आचार्य है तो लक्ष्मण कहते को कहते इसको जरा संभालो इसको जरा शिक्षा प्रदान करो लक्ष्मण क्या करते हैं वहां ही नजदीक फिर एक गज जो माला है माला लेते हैं और इसको पहना देते हैं कहते अभी निकलो युद्ध करने के लिए और फिर युद्ध करने के लिए फिर से निकलते है। राम कहते मैं अभी पेड़ के पीछे छुप के रहूंगा और तुम चले जाओ फिर से महल के सामने गया और महल के सामने जाकर फिर से चिल्लाने लगा अरे बाली बाहर आ जा बाली कहते आरे कल तो ये पूरा रक्त वमन करते हुए भाग रहा था पूछ गले में डाल के आज ये आया कैसे रहा है तो तारा जो उनकी पत्नी थी बालिक की वो कहते हैं देखो जो व्यक्ति इतना मार खा के चला गया था और आज वही व्यक्ति पूर्ण उसी क्षमता से आपको आह्वान कर रहा है आक्रमण के लिए युद्ध के लिए पुकार रहा है इसका मतलब है उसके पीछे कोई बड़ा सामर्थ्य रखने वाला वीर है हाँ तो इस प्रकार से दारा कहते आप मत जाइए मैंने सुना है कि अयोध्या दशरथ के जो नंदन हैं, वो यहां आए हैं और उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की है ऐसे जो राम हैं, जिनके साथ आप शत्रुता मोल मत लीजिए तो वो कहते हैं बल्कि तारा कहते कि वो राम साक्षात विष्णु है और आप जाइए बाले उनके साथ संधि कीजिए प्राणों की रक्षा कीजिए आप मत जाइए बाहर तो बाले कहता है नहीं क्योंकि मैं जानता रघुनाथ को रघुनाथ समदर्शी है और यह वाक्य वास्तव में भगवान राम को राम ने सुना था ये बोला हुआ था उन्होंने कि रघुनाथ समदर्शी है वो ऐसा नहीं करेंगे उन्होंने कहा तारा सुग्रीव मेरा भाई है मैं वो जीवित मारना नहीं चाहता हूँ उसको आजकल बहुत गमंड अभिमान आया है उस अभिमान को चूर चूर करना चाहता हूँ इसलिए मैं जाता हूं थोड़ा सा उसको पिटाई करके आता हूं आ, तो फिर बाले निकल पड़ते बाहर और फिर से युद्ध होने लगता है और भगवान राम देखने लगते हैं तो भगवान राम जब देखते हैं और फिर इतना मारा उसको सुग्र को बहुत मारा मानो अभी मरने वाला था भगवान राम बाण उठाते थे फिर रुक जाते थे उठाते थे रुक जाते थे और क्योंकि भगवान राम को एक वाक्य बहुत याद आने लगा उस का कि राघव समदर्शी है राघव समदर्शी ऐसे गूंजता था बाण उठाते थे राघव समदर्शी है ये राघव सोचने लगे मैं समद फिर, राम, फिर राम कहते मैं समदर्शी नहीं हूं सम्मो हम सर्वभूतेशू आ, नमे, आ, कहते ना अध्याय में कि मैं सारे जीवों के प्रति समभाव रखता हो किसी से द्वेष नहीं करता और कोई मुझे प्रिया नहीं है लेकिन फिर भी वो कहते कि भक्त के प्रति मैं विशेष अपना स्नेह प्रकट करता हो फिर भगवान राम बोले मैं आज पक्षपाती हूं और मैं यहां पक्षपात करूंगा तुरंत अपना बांध छोड़ा और उनको मारा जैसे मारा बाले जो अमोघ आश्र था बाले कंपन होके गिर पड़ा उसी पृथ्वी भी लगे। भगवान राम राम बाले बाले के पास जाते हैं और कहता है कि हे राम, आप धर्मात्मा हो, क्या आपको उचित है ऐसे करना कि एक वीर ऐसा नहीं करता है कि एक वृक्ष के पीछे छिपकर आपने मेरे ऊपर प्रहार किया है और यह भी नहीं है कि मैं आपका शत्रु हूं मैं आपका शत्रु नहीं हूं साकर सीता को वापस लाना है अरे वो रावण क्या उसको कितने बार यहां? मैंने हाथ के नीचे ऐसा उसका गर्दन रख के समंदर में कई बार डुबाया है उस रामन से मैं सीता अभी ले आता लेकिन आप आए क्या मेरे पास कभी मुझे बोला और आपने इस प्रकार से राज धर्म के विपरीत आचरण करके राज धर्म नहीं है आपने मेरे ऊपर आश्र चलाया है। तो फिर राम थोड़े से दुखी हो जाते हैं राम कहते हैं वास्तव में मैंने सही किया है तुम्हारा जो आचरण उचित नहीं है तुमने क्या किया कि आपने से जो छोटा जो भाई है अपने से जो छोटा अपना अनुज है उसको तो आपने पुत्र के समान उसका देखभाल करना चाहिए ईर्षा और द्वेष से रहित होकर जो बड़ा भ्राता होता है अपने छोटे भ्राता को सही रूप से उसका पालन करना चाहिए लेकिन तुमने तो राज्य से उसको निर्वासित कर दिया और उसकी पत्नी को भी ले लिया राज्य को भी ले लिया सुग्रीव मेरा मित्र है, इसी कारण से तुम मेरे शत्रु हो और सुग्रीव भी तुम्हारा शत्रु है इसी कारण से मैंने क्या किया है तुम्हे मार दिया है तो ऐसे उन्होंने उनको कहा बाली दुखी हो जाता है और बालिक कहता है कि मुझे तो आनंद हो रहा है आपके हाथ से मरा हो लेकिन मुझे मेरे एक ही पुत्र अंगद की चिंता है हाँ तो उन्होंने कहा अंगद की चिंता है अंगद को उनके हाथ में सौंपते हैं राम के हाथ में क्या आप उनका देखभाल कीजिए और उस समय तारा रोते हुए आए अपनी छाती पीटते हुए आए उनके पास जाते और मैं कह रही थी आपको कि राम के प्रति शत्रुता मोल मत लीजिए उनसे राम से क्यों आपने वायर स्वीकारा जिसके कारण आपको मरना पड़ा तो बहुत रो रहे थे सुग्रीव भी फिर से रोने लगे कि मैं तो कुछ भी हो ये मेरा क्या है ब्राता है सुग्रीव से रहा नहीं गया सुग्रीव कहते मुझे क्षमा कीजिए और सुग्रीव को कहते कि तारा कहते कि सुग्रीव तुम कपटी हो और तुम कायर हो और फिर बाली थोड़ी देर के लिए आंखें अपनी खोलते हैं और अंगद को थोड़ा उद्देश्य प्रदान करके राम के पास देते हैं और कहते हैं इसकी इसकी रक्षा कीजिए और प्राण त्याग देते भगवान राम का दर्शन करके फिर आगे चलकर सुग्रीव को राजा बनाया जाता है और जो अंगद है उनको किशकिदा का युवराज बनाया जाता है सारा नगर सजाया जाता है सब कुछ होता है और फिर बारिश का समय आता है वर्षा काल तो भगवान राम कहते हैं शत्रु पर आक्रमण करना यह उचित नहीं है किशकिा में जो माल्यवंत पर्वत है आज भी आप जाते हो माल्यवंत पर्वत में गुफा है आज भी हैं जहां भगवान राम लक्ष्मण के साथ रहते हैं चार महीने के लिए कहते हैं जब तक शरद ऋतु नहीं आएगा तब तक हमें नहीं करेंगे और शरद ऋतु में ही राम का कार्य करेंगे सुगुरु कहते हैं तो ऐसे बारिश का समय बीत भी गया और बित गया तो राम कहते कि अरे अभी बारिश का समय बीत गए सुग्रीव को आना चाहिए था मेरे पास और मेरे पास आकर हमें सीता को ढूंढने के लिए सहायता के लिए उसने तत्पर होना चाहिए था लेकिन भगवान राम कहते देखो कितना कृतज्ञ है राम रामायण में कृतज्ञ कोई व्यक्ति उपकार करता है आपके लिए कुछ करता है उसके प्रति आप कृतज्ञता का ग्रेटफुल का भाव नहीं रखते हो तो राम कहते ऐसा व्यक्ति निंदनीय है भगवान राम कहते ऐसे व्यक्ति से मैं बहुत द्वेष रखता हूं जो अनग्रेटफुल है कृतग्न है तो ऐसे राम कहते सुग्रीव हे लक्ष्मण जाओ तुम राम को बहुत गुस्सा आ रहा था कहते उस सुग्रीव को सुग्रीव को बोलो कि जहां उस बाले को भेजा था वो बाना भी मेरे पास है तुम्हें भी भेज सकता हूं तो आज इतना गुस्सा आ रहा था लक्ष्मण देख के हंसने लगे लक्ष्मण कहते हैं ये गुस्सा का डिपार्टमेंट मेरे पास है क्रोध का क्रोध करना है तो मुझसे सीखो ना कैसे है? क्रोध किया जाता है आपको तो क्रोध करना भी नहीं आता और लक्ष्मण कहते अच्छा उसको मारने का सोचा मैं अभी जाता हूं और उसकी हत्या करके आ जाता हूं लक्ष्मण राम कहते नहीं नहीं उसको जाके मारो मत भगवान राम का ऐसा स्वभाव देख के लक्ष्मण कहते नहीं मैं चलता हूं तो लक्ष्मण को भेजते हैं और जैसे लक्ष्मण वहां जाते हैं बल्कि जब वो माल्यवंत पर्वत में रुके थे उस गुफा में उस गुफा में जब वो रात्रि बिता रहे थे तो उस समय भगवान राम ने चंद्रमा को देखा चंद्रमा को देखकर उनका जो स्मरण है सीता का बढ़ गया और वो, वो कहने लगे कि उदययाद्री पर स्थित उड़ूपति को देखकर कहने लगे हाँ एक बड़ा ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है वहां वाल्मीकि ने वो कहते हैं उदयाद्री जो पर्वत है उसको उदय याद्री कहते हैं कि जहां से चंद्रमा उदय प्राप्त हो रहा था पर्वत के पीछे कि उदयात्री पर स्थित उड़ूपति चंद्रमा का नाम क्या है उडुपति उड़ोपी शब्द सुना है आपने उड़पी एक धाम है वो चंद्रमा के नाम से ही पड़ा है तो कहने लगे कि उस चंद्रमा को देखकर कहने लगे कि ये कैसा उत्पात है कि आज ये जो सूर्योदय क्यों हो गया रात्रि में मतलब सीता के विलाप में इतने मग्न थे चंद्रमा को राम क्या सोच रहे थे सूर्य है कहते आज सूर्य कैसे उदित हो गया और मेरे शरीर का ताप इतना द्विगुणित कैसे हो रहा है क्यों इतना ताप बढ़ रहा है ये कैसे रहती है सुमित्र नंदन आप मुझे बताओ और कहते सुमित्रंदन को कहते अभी मुझे गर्मी लग रही है किसी पेड़ के नीचे चलो छाया में रात्रि के समय में राम कह रहे हैं तो लक्ष्मण हंसते हुए कहते कि हे देव ये सूर्य नहीं है ये कौन है चंद्र है और वो कहते देखो उसमें वो जो चंद्र में देखो चंद्र में हिरण है हिरण का चिन्ह है थोड़ा कालीमा होती है तो हिरण जैसे वो काले मां नजर आती हैं तो जैसे हिरण का नाम लिया भगवान राम और रोने लगे विलाप करने लगे कहने लगे हिरण की आंखों वाली जो मृगनयनी है वो मुझसे बिछुड़ गई है मतलब चंद्रमा को देखकर ही राम वहाजित होके गिर पड़ते हैं तो इस प्रकार से किशकिा में भगवान अपने चार महीने बिताते हैं और फिर सुग्रीव अपना तो मग् नहीं था मगन था क्योंकि अभी बाले की पत्नी भी उसको मिले थे और अपनी पत्नी रुमा भी मिले थे राम कहते अभी वो में लगा होगा लक्ष्मण तुम जाओ राम को प्रणाम करके आख, आगों में आंखों में आग धारण करके वहां लक्ष्मण निकले लक्ष्मण धनुष्य को लेते हुए निकले तो पृथ्वी कांप रही थी बहुत जोर से तूफान हवा आने लगे सारे वानर डर रहे थे और वहां किश्किा नगर के बाहर ये रहते थे पर्वत के ऊपर राम और लक्ष्मण क्योंकि किसी सिटी में वो प्रवेश नहीं किए क्योंकि वन गमन के लिए बोला था तो हमेशा वो प्रयास करते थे कि इस वन में ही निवास करें तो किशकिंदा का जो नगर था महल आदि था वहां उनको आमंत्रित किया था लेकिन वो गए नहीं लक्ष्मण गए तो जो नगर का मेन द्वार है वो डर के मारे बंद किए गए लक्ष्मण आ रहे थे वहां से और मानो कोई यम आ रहा है तो अंगद के पास वानर जाके बोलते यमराज जी आ रहे सामने से अंगत समझता यमराज नहीं आ रहे लक्ष्मण आ रहे फिर अंगत दौड़ के जाता है सुग्रीव के महल में और जाके देखता है तो ये अपने दो पत्नियों के साथ रममान है एक पत्नी के गोद में सर रखा हुआ है दूसरे पत्नी के गोद में अपने पाव रख के वो मसाज कर रहे हैं अंगत कहते ये उचित टाइम नहीं मैं मृत्यु का समय आया है वो से तो अभी सुग्रेव कहता है मैंने तो वचन दिया था आपके सहायता करूंगा और वो जल्दी करूंगा तो वह आचार्यगण कहते हैं जब जीव दुखी होता है तो भगवान को बड़ा प्रार्थना करता है गिड़गिड़ाता है और जब उसके जीवन का कष्ट दूर होता है थोड़ा सुख आता है तो भगवान को भूल जाता है ऐसे ही उस सुग्रीव की स्थिति हो गई थी तो वो जो सुग्रीव है कहता मैं जाऊंगा तो सीधा बाली को जो मान मारा था वही बांध मुझे खाना पड़ेगा अपनी पत्नी तारा को आगे करते हैं तारा को कहते आप आगे चले जाओ और जैसे वो गए और लक्ष्मण वहां जाके कहते हैं हे राम कृतज्न मैं तुम्हारा नाश के बिना रह रहूंगा ये वही बाण लेके आया हूं मैं साथ जिस बाण से बाली को मारा था बाली को ये सारे वचन आंदर सुनाई दे रहे थे तो तारा बाहर आती है उनके चरणों में गिड़गिड़ाती हैं, हर और वो कहती है कि अब क्षमा कीजिए ये सुग्रीव आपकी सहायता करेगा और उसी क्षम सुग्रीव ने पृथ्वी में जहां जहां वानरों का रिच ये जितने इन सब राज्य था सबको बुला दिया हजारों हजारों की संख्या में वानर और उनके राजा लोग सब आ गए सुग्रीव मेन राजा थे सुग्रीव ने कहा जो आएगा नहीं राजा अपनी सेना को लेकर वानरों को लेकर उसका हम खत्मा कर देंगे उनको मार डालेंगे और फिर सारी सेना इकट्ठा होती है ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा भी यदि उस वानरों को काउंट करे तो उन वानरों को काउंट नहीं किया जा सकता वाल्मीकि मुनि कहते हैं अगणित है और सबको लेकर वो चले राम जी के पास जो माल्यवंत पर्वत में गुफा में थे आज भी आप जाते हैं रामानंद श्री संप्रदाय का बड़ा सुंदर मंदिर है हम्पी में माल्यवंत पर्वत के ऊपर और उसका जो गर्भग्रह है जब हम उसकी परिक्रमा कर रहे थे तो गर्भग्रह हमें वो गुफा है मंदिर के अंदर वो ओरिजिनल गुफाएं बड़ा सा पत्थर है आ, मतलब तीन मंजिल का पत्थर है जिसके अंदर गुफा है और उसको अल्टर बनाया है मतलब अल्टर में दर्शन करने जाते हो तो आप उस गुफा में प्रवेश करते हो भगवान राम आदि के बड़े सुंदर विग्रह है तो भगवान राम वहां बैठे थे सारी सेना और सब कुछ आते हैं उनको भगवान राम आनंदित होते कि अभी हाँ ये लोग मेरी सहायता के लिए आए हैं फिर सुग्रीव कहते हैं सुग्रीव अलग अलग दिशाए अलग अलग जो वानर थे उनको बांटते हैं बल्कि सुग्रीव ने विनत को कहा कि तुम पूर्व दिशा में जाओ और एक महीने में सीता को ढूंढ के लाना है ज्यादा समय नहीं लाना लगाना उनके साथ कई लाख वानर भेज दिया है फिर दूसरा ग्रुप उन्होंने भेजा दक्षिण की ओर जिसमें जाम अंगद हनुमान नील सुशील आदि ये गए और इनको भी कहा आप भी अपने साथ लाखों की संख्या में वानर सेना ले जाओ और सब जगह सीता की खोज करो और उनको ढूंढ के लाने का प्रयास करो एक महीने में वापस आना है तो इस सब दिशाओं में वानर सेना निकलती है बल्कि वानर आनंदित हो गए थे क्योंकि अभी उनको राम की सेवा करने का मौका मिला था इसलिए सेवा को वहां आचार्यगण कहते हैं कि सेवा बहुत बड़ा धन है और उन्होंने कहा सबने कहा हे राम हम सीता की खोज के बिना पता लगाए बिना वापस नहीं आएंगे और जब निकल ही रहे थे तो राम की दृष्टि हनुमान के ऊपर गए और सबके बीच में से हनुमान को राम कहते हनुमान इधर आ जाओ तो जैसे हनुमान को बुलाते हैं हनुमान को बुलाकर वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सीता को ढूंढ के ले लाकर आ सकते हो भगवान अपनी अंगूठी निकालते हैं और क्या उनको प्रदान करते हैं उनको प्रदान करके अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और वायुपुत्र हनुमान बहुत आनंदित हो जाते हैं कि भगवान राम ने वास्तव में मुझे एक विशेष सेवा के लिए तत्पर किया है फिर सौराष्ट्र की नाम के वानर को भेजते हैं एक लाख वानरों के साथ फिर को भेजते हैं पुलिंद देशों में और इन सबको यही आज्ञा थी कि जहां तक प्रकाश है वहां तक जाइए इस पृथ्वी में और सीता देवी को ढूंढ कर ले आइए पता पता करके आइए तो फिर सब लोग चलते हैं तो भगवान राम सुग्रीव को पूछते हैं तुम तो इस पृथ्वी में जितने प्रदेश है सबका ज्ञान रखते हो ऐसा कैसे तुम्हें सब कुछ पता है पृथ्वी के सारे स्थानों के बारे में तुम्हें ज्ञान है तो सुग्रीव कहते हैं कि जब मुझे बाले ने मारा था ना वो पीछे भाग रहा था उस समय सारे स्थानों के दर्शन कर लिए थे सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था इसलिए मुझे सब प्रदेशों का ज्ञान है हाँ तो इस प्रकार से सारे वानर निकल पड़ते हैं भगवान राम की और सुग्रीव की आज्ञा से तो ऐसे अंगद आदि विन्ध्याचल तक जाते हैं और वहां जाकर वन है गुफाएं हैं नदी पहाड़ सब जगह ढूंढते हैं और उनको सीता नजर नहीं आती बल्कि बाकी जितने ग्रुप गए थे वो सारे एक महीने में वापस आ जाते हैं और वापस आकर ये ऐसी न्यूज देते कि सीता तो हमें मिले नहीं लेकिन दक्षिण की ओर ये जो अंगत के साथ हनुमान जाम्बव आदि का ग्रुप गया था इन्होंने भी बहुत ढूंढा ढूंढ दून, ढूंढ के वो थक गए उनको मिली नहीं सीता, फिर एक वन से वो गुजर रहे थे जिस वन में शाप दिया था मुनि ने जिनके क्रोध के कारण उस वन में कोई वृक्ष नहीं था छाया विहीन वो वन था जल रहित वो वन था और ऐसे वन से गुजरते गुजरते ये बहुत प्यासे और भूके थे और ऐसे वन में जाते जाते अंगद हनुमान आदि को एक राक्षस ने रोक लिया तुरंत ही अंगद ने और हनुमान ने उस राक्षस को मार दिया और सामने उनको एक गुफा नजर आए इन्होंने सोचा चलो गुफा से बहुत सारे पंछी बाहर आ रहे थे इनको लगा गुफा में शायद कुछ खाने के लिए पीने के लिए हमें मिल सकता है तो हनुमान अंगद सारे वानर उसमें प्रवेश करते हैं और जैसे उस अंधकार में जाते हैं थोड़ा अंदर चलते हैं तो आगे बहुत प्रकाश नजर आता है प्रकाश नजर आता है और आगे जाकर देखते हैं कि आगे तो एक बड़ा अद्भुत नगर है जिसमें बड़े-बड़े आट्टा लिकाए है और सब कुछ गोल्ड से स्वर्ण से बना हुआ है और वहां एक तरुणी एक केवल एक स्त्री वहां थी तरुणी तपस्या कर रहे थे और जाकर इन वारणों ने पूछा हे कोमलांगी आप कौन हो और ये नगर किसका है तो हनुमान ने ऐसे पूछा उस स्त्री को तो उसने सारा वृत्तांत सुनाया उन्होंने कहा मैं नामक एक राक्षस थे जिन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न करके जो वास्तुकला है वो निपुण हो गए उन्होंने ये नगरी बनाई थी और यह नगर बनाकर अपनी जो रमणी है हेमा उसके साथ वो निवास कर रहे थे लेकिन हेमा इतनी सौंदर्यवती थी कि जिनको देखकर इंद्र प्रभावित हो गए और इंद्र ने क्या किया उनका वध कर दिया और हेमा को अपनी पत्नी बना लिया और मैं उस हेमा के सखी हो और मेरा नाम स्वयं है मैं की तपस्या कर रहे हो आज्ञा से तो उसने उन मानवरों का हनुमान को कंदमूल फल आदि दिए और उन्होंने कहा कि आप कौन हो कहा से आए हो और किस कार्य के लिए आए हो तो उन्होंने पूरा राम की सेवा सीता हरण आदि का वृतांत बना बताया और उन्होंने कहा उस स्वयं प्रभा ने कहा कुछ मैं वर देना चाहती हूँ आप क्या मांगोगे हनुमान कहते पहले तो इस अद्भुत नगर से हमें बाहर ले जाओ लेके रख दो सरलता से हम बाहर जा सकते हैं तो वो स्वयं प्रभा उनको बाहर लाके छोड़ती है फिर वहां से सारे वानर व्याकुल हो जाते हैं वो कहते हैं कि हमारा जीवन हमें धारण नहीं करना चाहिए हमें राम की सेवा हम नहीं कर पाए सीता का हम पता नहीं लगा पाए और ऐसे जल का वहां पान करके जो महेंद्र पर्वत है आज भी आप रामेश्वर के पास जाते तो वहां महेंद्र पर्वत है तो वहां वो जाते हैं समंदर के तट पर ही है जो अंगद बहुत दुखी हो जाते हैं अंगद कहते हैं देखो ऐसे जीवन खत्म होने वाला है और ये सीता नहीं मिली ऐसा न्यूज लेके यदि हम किश्किा पहुंचे तो सुग्रीव वैसे ही हमारी हत्या कर देगा मार डालेगा हमें तो कहते जाएंगे नहीं जो गुफा नजर आए थी ना नगर ही चलते बचा हुआ जीवन आचे कंद फल फूल खाके रहते हैं और अंगत को सुग्रीव को पता भी नहीं चलेगा कि हम ऐसे स्थान में रह रहे हैं लेकिन चार लोगों ने मना कर दिया हनुमान और, हनुमान कहते हैं नील तार और नल हम इसके लिए समर्थन नहीं देते हम वापस जाना चाहते हैं राम को यह न्यूज देना चाहते हैं हाँ तो ऐसा करके वो लोग वहां थोड़ा सा बैठ जाते हैं हनुमान कहते देखो चाहे हमसे ये सेवा पूर्ति नहीं भी हुई तो भी भगवान राम बहुत दयालु हैं और सुग्रीव भी दयालु हैं। वो हमें मारेंगे नहीं कष्ट नहीं देंगे लेकिन अंगत को विश्वास नहीं हो रहा था अंगत कहते है वो सुग्रीव कामां है तो कभी भी बांध चला सकता है कभी भी हमारा वध कर सकता है ऐसा सोचते हुए आपस में बातें करते करते महेंद्र पर्वत के पास एक गुफा थे उसके पास गर्भशयन या दर्भ शयन ग्रास होता है उस पर ये सारे वानर लेट गए और लेटते लेटते विलाप करने लगे कहने लगे ये राम आए हैं क्यों किशकिदा और सुग्रीव के साथ उनका मित्र हुआ ही क्यों ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे थे उसी समय उस गुफा से जहां लेटे थे गुफा का दरवाजा वहां था उस गुफा से एक विशाल पक्षी बाहर आता है और वो सोचता है अच्छा भगवान ने मेरे लिए आहार की व्यवस्था कर दी है भोजन की व्यवस्था की है कहते हैं अभी चलो चलता हूँ ये सारे वानर है और फ्रेश लग रहे हैं इनको भोजन कर लेता बहुत दिनों से ऐसे वानर खाए नहीं है तो वो संपादित थे हाँ जटायु के भय थे ये आए और खाने की सोच ही रहे थे उसी समय ये सारे चर्चा करने लगे देखो अभी ये जो जटायु था वो राम की सेवा में करते करते अपना प्राण त्याग दिया आज भी हम ऐसा ही करेंगे कि राम की सेवा करते करते अभी इस बड़े पक्षी का भोजन बनते हैं तो जटायु का बारे में जब बोल रहे थे तो ये संपाति ने सुना संपाति सोचने कहने लगे मैं आ, अरे जटायु को जानते हो आप जटायु तो मेरा भाई था हाँ मेरा भ्राता था जटायु उन्होंने कहा जटायु तो मेरा भ्राता था और वो कहा है उसके बारे में आपको पता है तो हनुमान अंग उनको संपाति को बताने लगे कि वो तो राम की सेवा करते करते अपने प्राणों का त्याग किया है और हम सब राम की सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं और फिर उन्होंने कहा संपाति ने कहा कि संपाति तो मेरा छोटे भ्राता थे हम जब एक बड़े पर्वत में निवास करते थे तो वहां जब हमने सूर्य को देखा हाँ सूर्य ग्रह को तो फिर ऊंचे उड़े इतने ऊंचे दोनों भाई हम उड़े कि सूर्य के गोलक के बहुत नजदीक गए और सूर्य के ताप से जो सुगरी जो जटायु है उसके पंख जलने लगे थे तो संपत्ति कहता है उसके पंख जलने से बचाने के लिए मैं उसके ऊपर उड़ने लगा इसी कारण से मेरे दोनों पंख जले और मैं गिर पड़ा और तब से हम दोनों भाई अलग हो गए हैं यदि मुझे पंख आते तो मैं जरूर प्रतिशोध लेता उस रावण की हत्या कर देता तो ऐसा उन्होंने कहा संपत्ति ने तो हम, ने कहा, हम तो रावण को ढूंढ रहे हैं कहता है कि मैं रावण को जानता हूं मेरे जो पुत्र हैं, हैं, हैं के जो पुत्र है, कहते है, मेरे पास तो पंख नहीं है उड़ नहीं सकता भोजन नहीं प्राप्त कर सकता तो मेरा पुत्र सुपार्श्व रोज मुझे आप भोजन ला देता है एक दिन वो भोजन देने में उसको देर हुई तो मैंने पूछा कि हे पुत्र आज आपको देर कैसे हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे इसलिए देर हो गई क्योंकि मैंने रावण को देखा महेंद्र गिरे के ऊपर जिसके कारण वहां से मैं जल्दी नहीं आ पा रहा था एक एक युवती को लेके वो बलपूर्वक जा रहा था और वो करंदन कर रहे थे और मुझे पता चला कि वो सीता थे ऐसे आकर संपति को बोला था और संपति ने कहा कि ये जो रावण है वो वास्तव में सीता को लेके गया है हाँ, तो इस प्रकार से आ, संपाति ने इन सब वानरों को बोला कि सीता को रावण ले गया है और उन्होंने कहा क्योंकि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था तो एक बार एक निशाचर मुनि आए और उन्होंने कहा हे संपाति तुम्हारा एक दिन सौभाग्य उदित हो जाएगा ऐसे ही हाँ, उन्होंने बोला भगवान दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले है और आगे चलकर सीता से विवाह करेंगे वनगमन होगा सीता का हरण होगा रावण उनको ले जाएगा और वानर ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे जहां तुम यहां हो क्योंकि संपत्ति और जटायु हजारों हजारों साल जीवित रहे हैं जैसे जांबवान तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, तब से वो जीवित है कई युगों से जीवित है तो ऐसे उसी प्रकार से ये संपत्ति हजारों सालों से जीवित है जिन्होंने कहा निशाचर मुनि ने कि वानर जब ढूंढने के लिए आएंगे सीता को और अब ये सारी कथा उनको बोलोगे तभी तुम्हें पंख आएंगे तो संपत्ति की ऐसी स्थिति थी पंख नहीं थे वृद्ध हो गए थे तो वानर उनको समंदर में ले जाते हैं उनको स्नान आदि कराते हैं और जैसे स्नान कराते हैं संपत्ति कहते है, देखो आप सब देखो मुझे पंख आ गए हैं हाँ तुरंत उनको पंख आते हैं और ऊंचा उड़कर उनके पास इतनी दृष्टि होती है कि समंदर के इस पार से त्रिकुट पर्वत के ऊपर जो लंका है उसमें उन्होंने देखा कि एक वन में एक वृक्ष के नीचे सीता को रखा है ऐसे संपत्ति ने दूर से देखा और संपत्ति ने कहा आप में से कौन व्यक्ति है जो सौ योजन जंप लगा के जा सकता है ता? और वहां सीता को खोज सकता है तो उस समय सब लोग तत्पर हो गए तो उसमें से जो अलग अलग वानर थे गज कहता है मैं सब योजन जा सकता हूं गवाक्ष कहता है मैं बीस योजन किसने ने कहा चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी जाम्बवान कहता है मैं तो हजारों बार आ और जा सकता लेकिन अभी बूढ़ा हो गया हूं अभी नहीं जा सकता हाँ लेकिन अंगद ने कहा मैं तो जा सकता लेकिन वापस नहीं आ सकता फिर सब कहते जाएंगे कैसे तो फिर जाम्बवान ने कहा एक ही व्यक्ति है पवनसुत हनुमान के तो उन्होंने कहा हे पवन आप जा सकते हो अभी हनुमान कहते मुझे तो इतना अभ्यास नहीं है क्योंकि हनुमान को तो मुनियों ने साप दिया था जब बच्चे थे तो ऋषि मुनि रहते थे जाके उनके झोपड़ी को उलट पुलट कर देते थे हर किसी की धोती खींचते थे किसी को कुछ कुछ करते रहते थे कोई तपस्या में है तो उसके आगे जाके कुछ भयानक चीज रख देते थे तो ये मुनियो को बहुत तंग कर दिया था हनुमान ने बचपन में सबने कहा तुम्हें इतनी शक्ति है ये भूल जाओगे तुम शक्ति लेकिन जिस सेवा का समय होगा वो समय आपको जब याद दिलाया जाएगा तो वापस वो शक्ति आ सकती है तो जाम उनको याद दिलाते हैं और फिर वो शक्ति आ जाती है वापस फिर कहते हनुमान कहते हैं कि मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और अभी मुझे लंका जाने में कोई रोक नहीं सकता और वहां जीत कर मैं वापस आ सकता हूं और यदि आवश्यकता पड़े तो मैं सारे लंका का नाश करके आ सकता हूं और लंका को यहाँ उखाड़ के सीता के साथ ला सकता हूं आई भी इतने पावरफुल हो गए इतनी, इतनी वाणी बोलने लगे फिर लक्ष्मण जो हनुमान है वो पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं महेंद्र के ऊपर चढ़ते हैं और वामन के समान हाँ, देखो ये जो हनुमान हैं छोटे बन के रहते थे हमेशा सेवा का समय आता था तो बड़े हो जाते थे हम हाँ, प्रसाद का समय आता है तो थो थोड़ा क्या हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं सेवा के समय में छोटे हो जाते हैं तो जब असली सेवा का समय आया तो महेंद्र गिरी के ऊपर चढ़े हनुमान और महेंद्र गिरी के ऊपर चढ़कर जिस प्रकार से वामन बटू थे बालिक यज्ञशाला में गए थे छोटे बनके लेकिन जब मांगने का समय आया तो बहुत विशाल शरीर धारण किया जिनकी जिनका चरण कमल पूरा ब्रह्मांड को छेद के बाहर चला गया सारे लोगों से परे गया तो ऐसे हनुमान ने इतना विशाल शरीर बनाया वाल्मीकि ऋषि कहते मानो सारे सृष्टि को निगल निगलने वाले हैं तो ऐसे हनुमान ने अपने मन में पवन सुनने पिता का स्मरण किया और भगवान राम के चरण कमलों को स्मरण करते हुए अपने हृदय में स्थापित कर दिया और के साथ उस महेंद्र पर्वत पर अपना पैर जमाया और कंठ को ऊपर कर दिया देह को थोड़ा झुकाया भव्य ऊपर कर दे और सारी जो विशाल समंदर की जलराशि थे उसके ऊपर देखते हुए लंका पर दृष्टि डाले और अपने दोनों कानों को खड़ा कर दिया साथ में एक विशाल शिला थे जो बड़ा पत्थर था उसके ऊपर अपना हाथ रखा और पूरा बल लगाते हुए वहां से वो क्या किए जंप मारे वो ऊपर कूदे जैसे कूदे वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि वो महेंद्र गिरी चकनाचूर हो गया उनके भार से नीचे दब गया और बहुत मानो तूफान आ गया हो उसका जो मेन पर्वत का श्रृंग है ऊपरी जो भाग है वो पूरा टूट जाता है और भगवान राम की सेवा के लिए समंदर के पार निकलते हैं जैसे ही निकले वो समंदर के ऊपर जंप मारे उसी समय बादल दूर भागने लगे रहा हनुमान को देखकर इतने भागने लगे वाल्मीकि कहते मानो सारे बादल दौड़ दौड़ के जा रहे थे देवताओं को न्यूज बताने कि एक एक उड़ने वाला और एक आया गया है हम तो उड़ते रहते हैं तो फिर जैसे ही समंदर के ऊपर हनुमान आए तो समंदर को चिंता हो गई हाँ क्योंकि समंदर ने सोचा कि ये मेरा अतिथि है और अतिथि देवो भो अतिथि की क्या करना चाहिए शत्रु भी हो तभी भी उसको जल पूछना चाहिए हम देखते ना उसके इस हिस्से सीखते हैं भीम अर्जुन और कृष्ण अतिथि बनकर जाते हैं लेकिन उनका आतिथ्य वो स्वीकार करते हैं आतिथ्य प्रदान करते हैं तो समंदर कहते हैं आप मेरे अतिथि हो तो जो मैनाक पर्वत है सोने से बना हुआ हा वो मैनाक पर्वत को कहते तुम खड़े हो जाना बीच में थोड़ा सा ये विश्राम करेंगे ब्रेकफास्ट तो कम से कम आपके ऊपर करके फल फूल कंदा खाके आगे की यात्रा करेंगे तो महना पर्वत खड़ा हो जाता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि हनुमान जी आप यहाँ रुक जाइए और यहाँ थोड़ा भोजन फल फ्रूट्स ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए लेकिन हनुमान कहते न सेवा पहले हनुमान क्या करते है? उनका थोड़ा स्पर्श करते हैं और दंडवत प्रणाम ऐसे करके निकलते जैसे हरिदास ठाकुर के लिए भोजन आया था और उनकी मालाएं नहीं हुई थे हरिदास ठाकुर ने क्या किया था महाप्रसाद का स्पर्श किया था और अपनी सेवा में लगे थे जब में उसी प्रकार से हनुमान ने भी क्या किया महिला पर्वत ऑफर कर रहा था महिना पर्वत को उन्होंने स्पर्श किया और आगे बढ़े वो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़कर सुरसा जो नागो की माता है वो परीक्षा लेने के लिए बड़े राक्षसी के रूप में आती है और वो कहती है भूखी हूं और प्रवेश करो तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा ना तो आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा अभी कृपा करके मुझे जाने दो तो वो तो जाने नहीं दे रही थी इतना बड़ा अपना मुख खोल के बैठ गए तो इन्होंने भी क्या किया अपना बड़ा शरीर किया और बड़ा मुंह किया इस इन्होंने राम हनुमान ने जितना विशाल किया कि हनुमान तुरंत इतने छोटे से हो गए इतने छोटे हो गए गए और बाहर आ गए तुरंत वो कहती है धन्यवाद और उनको आशीर्वाद देकर और उन्होंने प्लास ब्लेसिंग दिया कहा कि तुम्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त हो जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो फिर जब आगे पहुंचे तो एक छाया ग्रहिणी नाम के राक्षसी उनको मिले छाया ग्रणी का मतलब है भगवान जो छाया को पकड़े तो वो व्यक्ति वही रुक सकता है तो ये हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे और उनकी छाया नीचे थी तो छाया को पकड़ लिया हनुमान ऊपर मानो तैर रहे हैं वो एक ही जगह में स्थिर है आ, लेकिन फिर उन्होंने भी उसका पेट को फाड़ दिया और हनुमान आगे निकल पड़ते हैं आगे जाते हैं तो देखते हैं त्रिकुट पर्वत है आगे जिसके ऊपर क्या है लंका है और वहां सुबलाद्री नाम का पर्वत आता है जिसके ऊपर वो बैठ जाते हैं और जैसे वो आगे पहुंचते हैं आगे पहुंचने के उपरांत अब हाँ वो लंका को देखते हैं तो आचार्य गण कहते हैं कि ये जो तीन अलग अलग जो यासुरा आयत है वो एक साधक के जीवन में भी आते हैं साधक जब भक्ति करने लगता है तो ऐसे अनर्थों से उसको मिलने का मौका मिलता है वो कहते मैनाक पर्वत आया था और वो क्या कर रहा था सब प्रकार का सामग्री अर्पित कर रहा था उसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति में लग जाता है तो उसको छप्पन भोग खाने को मिलना शुरू हो जाते हैं राजभोग महाप्रसाद और फिर कई प्रकार का आदर है इनविटेशंस है सम्मान है सब प्रकार की चीजें प्राप्त होना शुरू हो जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ा आ, उसके लिए चैलेंज है एक है, तो कहते हैं जिस प्रकार से आ, जो हनुमान हैं, उन्होंने ज्यादा ध्यान न देकर केवल उनको प्रणाम करके वहां से निकल पड़े थे उसी प्रकार से एक व्यक्ति को ये सारे जो आदर सम्मान है भोग सामग्री है उनको विनम्रता भाव अपने हृदय में धारण करके आगल आगे निकल जाना चाहिए और दूसरी जो राक्षसी थी जिनका नाम तो सुरसा सुरसा था मतलब जहां सुरस है क्योंकि संसार में जब हम लगते हैं भोगों में तो एक अलग प्रकार का रस हमारा बढ़ता जाता है इस संसार में धन आर्जन करने का भी एक भोग रस है इस संसार में कुछ भोग हम प्राप्त करते हैं उसमें भी एक विशेष रस है और यह भी एक रस है व्यक्ति अपने आप को बड़ा स्थापित करने का प्रयास करता है मतलब व्यक्ति को अहंकार आ जाता है और अहंकार ही अहंकार से वो बड़प्पन दिखाता है और उस बड़प्पन दिखाने भी दिखाने में भी व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का रस मिलता है तो वो कहते हैं कि उस राक्षसी के लिए हनुमान छोटे बन गए थे उसी प्रकार से एक जो भक्त है क्या करना चाहिए उसे चाहे वो कितने भी बड़े बड़े कार्य क्यों ना करो बड़ी बड़ी सेवाएं उसके पास बड़ी बड़ी योग्यताएं क्यों ना हो सदैव उसको क्या बनना चाहिए हूं लेकिन समस्या क्या होती है भक्तों के समाज में जब आपस में भक्त आते हैं और विशेष रूप से एक समान के होते हैं तो एक दूसरे को अपना बड़ापन बताते हैं शास्त्र कहते कभी भी अपना जो सम सम भक्त हो उनके सामने कभी भी अपने अचीवमेंट्स को चर्चा नहीं करनी चाहिए थोड़ा भी बताना नहीं चाहिए या स्थापित नहीं करना चाहिए कि देखो मैं कितना आपसे क्या हूं योग्यता रखता हूँ बढ़कर हो तो इस प्रकार से वो कहते हैं व्यक्ति को छोटा बनना चाहिए और महाप्रभु ने वही हमें शिक्षा दी है तृणादपी सुनी चेना तरो सहिष्णुणा अमानना मान देना र्तनीय सदाह तो राक्षसी के मुंह में छोटा बन के गए तो बाहर निकल सके और यदि बड़ा बन के रहते तो वो निकल लेते जो अहंकार है अहंकार का जो गुब्बारा है इसमें हम छोटा बन के रहेंगे तो अहंकार रूपीय जो बड़ा गुब्बारा या राक्षसी है उससे हम सरलता से क्या करेंगे बाहर निकलेंगे और तीसरी जो राक्षस से मिले थे उनको छाया ग्रहिणी जिसकी तुलना ईर्षा से करते हैं कहते कि हम ईर्षालु हो जाते हैं दूसरे भक्तों के प्रति द्वेष और ईर्षा का भावना रख ईर्षा का मतलब जैसे मैंने उस कल दो तीन दिनों की चर्चा में कहा था ईर्षा व्यक्ति के हृदय में होती है तो किसी भक्त में कितने ही गुण क्यों ना हो उसको क्या नजर आएंगे दोषी और वो सदैव उसके दोषों का ही कीर्तन करेगा गुणों के बारे में कभी चर्चा नहीं करेगा तो वो कहते हैं कि बुरा देखना दोष देखना ये वैसे ही है ईर्षा व्यक्ति करता है और व्यक्ति क्या करता है कोई भक्त बहुत अच्छे से सेवा आदि में लगा है तो क्या करता है उसको नीचे गिराने का प्रयास करता है अरे ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है बल्कि आनंदित नहीं होता दूसरे भक्त के अचीवमेंट को देखकर उनकी योग्यताओं को देखकर उनके सेवा आदि को देखकर हमारे हृदय में क्या होना चाहिए आनंद हर्ष अतिरिक्त होना चाहिए जब हम आनंदित होंगे हर शादी होगा तो समझना चाहिए कि मेरे हृदय में ईर्षा का भावना नहीं है कम हो रहा है तो कहते हैं कि जिस प्रकार से वो जो राक्षसी वो छाया को पकड़ के रखी थी मानो हनुमान ऊपर जा रहे उनको क्या करना चाहती थी गिरा चाहते थे उसी प्रकार से हम भी भक्तिमय जीवन में इस प्रकार का आचरण करते हैं इसलिए नरोत्तम दास रिपु हैं उनमें से षड रिपियों में जो छह शत्रु हैं काम क्रोध आदि उनमें से पांच को आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो काम कृष्ण अर्पण बहुत अच्छा गीत है प्रेम भक्ति चंद्र सांग बुक में जिसमें इन छे का वर्णन करते हुए कहते कैसे उनको सेवा में लगा सकते हो वो कहते काम काम काम डिजायर्स आप कृष्ण को आर्पित कर सकते हो सेवा की इच्छा करके और क्रोध भक्त द्वेषी जने क्रोध किसके प्रति दिखा सकते हो जो भक्तों के प्रति द्वेश आदि करते हैं और लोभ आपके अंदर बहुत लोभ ग्रिड है तो वो किसमें दिखा हो लोग साधु हरि कथा आपको वास्तव में अपने लोग को कृष्ण की सेवा में लगाना है तो लगाओ साधुओं का संग करने के लिए और उनके द्वारा भगवान की कथा भगवान का जो अमोल अमल चरित्र है उसको श्रवण करने में लगाना चाहिए उसी में वास्तव में लोग व्यक्ति को दिखाना चाहिए तो इस प्रकार से हनुमान आगे बढ़ते हुए सागर को उन्होंने पार किया वाल्मीकि मुनि कहते हैं मानो उन्होंने नहर छोटी नहर पार की हो और जाकर एक सुबेल पर्वत के ऊपर सुबेलाद्री उसके ऊपर जाकर चढ़ जाते हैं और वहां से लंका को देखते हैं जो बहुत सुंदर श्रृंगों से सज्जित थे पहाड़िया नजर आ रही थी उसके आसपास कई सारे वृक्ष थे लताए थे पुष्प थे पक्षों का कलरव नित्य रूप से वहां हो रहा था सुवर्ण से परिपूर्ण थे और देखा उन्होंने कि ऐसी बहुत विशाल जो लंका है पर्वत के ऊपर सुशोभित हो रहे थे तो उसका वर्णन करते हुए बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है जिसको मैं पढ़ता हूं मानो रत्न कांति से ऐसी लग रही थी कि ये स्वर्ग की अमरावती है या ऐसे लग रही थी मानो अलकापुरी से रुट आ गई हो कुबेर से रुटकर साक्षात कुबेर की राजधानी अलकापुरी यहाँ अवतरित हो गई हो या समुद्र के नीचे जो पाताल में राजधानी है भोगवती वो पाताल को छोड़कर यहाँ त्रिकुट पर्वत पर आ गई हो तो और ऐसी सुवर्ण से देवताओं के लिए भी जो अभेद्य है ऐसी नगरी उन्होंने देखी तो हनुमान को आश्चर्य लगा और हनुमान सोचने लगे अच्छा ऐसे सुवर्णमय लंका का राजा रावण है जिसने अपने परक्रम से त्रिभुवन को कंपाइन मान किया है या त्रिभुवन में अपनी श्रेष्ठता को स्थापित किया है लेकिन अभी उसका भाग्योदय नहीं रहा उसको क्या करना होगा उसको अभी राम के हाथों मरना पड़ेगा इस प्रकार से हनुमान जी सोचते हैं वो कहने लगे कि रावण ने तो आपने मृत्यु को लंका में आमंत्रित किया है और रावण की बहुत निंदा कटुवचन बोलते बोलते लंका में प्रवेश करने जाते तो लंका का जो प्रथम द्वार है उत्तर द्वार में जाते हैं और वहां बहुत सारे वानर थे ये स्वयं वानर ही थे उन्होंने सोचा कि मैं बड़ा बनके जाऊ तो कैसे प्रवेश करो और ये लंका को और भी विचार आया कि रावण इतना साहसी है क्या राम उनको पराजित कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे विचार उनके मन में आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मुझे छोटा बनना पड़ेगा दिन में मैं छोटा बनूंगा तो ये राक्षस मुझे मार सकते हैं इसलिए उन्होंने क्या हुआ वो छोटे बने और सूर्यास्त की सूर्यास्त का इंतजार करने लगे सूर्यास्त का उन्होंने इंतजार किया और सूर्यास्ता चल को गया उसी समय उत्तर दरवाजे में उन्होंने प्रवेश किया जैसे प्रवेश किया तो वहां बहुत ही भयानक बड़ी आकार वाले एक स्त्री मिले और जिनका नाम क्या था लंकिनी अभी लंकिनी उनको मिले तो लंकिनी जैसे मिली इन, इन लंकिनी ने इनको देखा और उनको पूछा तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है तुम यहां क्यों आए हो आ? बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे वाल्मीकि ऋषि कहते जितने प्रश्न पूछे ना अभी एक का भी उत्तर नहीं दिया जितने पूछे सेम प्रश्न लंकिनी को पूछे उनको ने पहले फिर लंकिनी ने सारा उत्तर दिया और लंकिनी कहने लगे आपको अंदर जाना प्रवेश वर्जित है आ, कहां से आ गए हो अब अंदर नहीं जा सकते तो ऐसे जब बोला तो कहते हैं दो अलग अलग जगह वर्णन आता है एक जगह वर्णन आता है कि लंकिनी के एक ऐसी मार दी गाल के ऊपर थप्पड़ लंकिनी को जब लंका का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय की बात याद आए। कैसे एक थप्पड़ खाने से दूसरी जगह वर्णन आता है वाल्मीकि कहते हैं, रावल हनुमान ने क्या किया अपने एक किक मारी उसकी छाती में और लंकिनी ऐसी वहां ध्राम से गिर के पड़ जाती है लंकिनी कहती है कपिलोत्तम कि कपी कुलोत्तम कपी के कुल में जो उत्तम हो इतनी जोर से लगी थी उसको तभी तो प्रशंसा ही करेगी तो प्रशंसा उसने करते हुए कहा कि जब ब्रह्मा इसका कंस्ट्रक्शन या विश्वकर्मा इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस समय कहा गया था ये लंका का विनाश राक्षसों का विनाश तभी होगा जब ये ने क्या करेगी एक वानर के द्वारा थप्पड़ खाएगी या वानर के द्वारा पीड़ित होगी कहती है कि अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और तुम क्या करो अभी अंदर प्रवेश कर सकते हो तो हनुमान जी वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि तब लंका धरती पर प्रवेश करते हुए हनुमान ने अपना जो राइट कौन सा कदम राइट दाहिना कदम हाँ लंका के भूमि पर डाला और लंका के भूमि पर उन्होंने क्या किया हनुमान जी ने प्रवेश किया हाँ तो उस प्रवेश को हम कल चर्चा करेंगे हम भी फिर उसके बाद अगले सत्र में प्रवेश करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे